जी <laughs> रावन बिहारी लाल की जय राधे राधे श्राधे श्राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री गौर गोविंद लीला कथाम की जय अष्टाम लीला की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय श्री श्री कृपासन बाबाजी महाराज की जय श्री गौर गौरहरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय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 राधारमण हरि गोविंद जय जय भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमय ओ जय त्रिपराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य आस्य से कमलगलत वाग्ममृतम जगत्पेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष बरम धाम जगद्धा नमा तत् तो हृदय हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवा श्रीूपं साग्र जा सहगण रघुनाथन्वत तम सजीव साद्वैत सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधापाद सहगणलताश्री विशाखान्वता आजानलंबितभुज कनकावदीर्तन <laughs> कमलायताक्ष विश्वभरौ द्वजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण कृष्ण वंदे कृष्णपे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप श्री साग्र जात सह गणरघुनाथन्तम तम सजीव साद्वैत सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणलल्ताश्री विशाखान्विता आजा लंबितभुज कंकावदात संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजर युगधर्मौ वंदे जगत्प्रियकूवता मिरांध्य ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मील ये नौ तस्म श्रीगुर्वे नमः दिव्य बृंदारण्यकलपद्रुर्माध श्रीमद्रत्र रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविंददेव प्रेष्ठाली सब्यम स्मरा श्रृबुसु कवल मक्षो मंजन मुरस महेन्द्र मणिदृंदवन तरुणीना मंडनमखि हरिर्जयती नारायण नमस्कृत नरम चरम देवी सरस्वती व्या तत जयमदीरये नारायणाय नमः नाराय नम नमः नम नरोत्तमाय नम दई सरस्वत नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नम कृष्णा वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्क धर्मा वक्षे सनातना वाछाकलपत्य कृपा सिंधुभ्य च पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणां करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक को हे भट्टी भट्टुग्म सुमते रघुनाथदासजीव में कृतमंद मते दयांद्राक बुलशुभवृंदावन बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री गौर गोविंद अष्टकालीन लीलाकथास्मरण मानसी सेवा मानसी स्मरण तदन आज श्री आठवें याम की जो लीला श्री नक् लीला उसका स्मरण कर रहे हैं जितने भी आठ याम हैं गंट, 24 घंटे में इनमें और याम छ याम तो छ घड़ी के और रात्रि लीला और मध्याह्न लीला ये बारह बारह घड़ी की ऐसे छ छिन्न छत्तीस और बारह दुन चौबीस ये साठ घड़ी का पूरा दैनंदन क्रम है इनमें श्रीमद् वृंदावन योगपीठ उसमें कल श्री सरकार ने प्रवेश किया तीन योगपीठ हैं एक योगपीठ श्री गुप्त की योगपीठ पीरी पोखर या श्री जावट में गुप्त की योगपीठ दूसरी मध्यान्ह श्री राधा कुंड की योगपीठ और तीसरी श्री वृंदावन महाराष्ट्र योगपीठ वहाँ श्री प्रियालाल आप सायंकाल के समय पधारेंगे कल की प्रदोष लीला में श्री वृंदावन में पधारे अब जो रास लीला है उस रास लीला का आगे वर्णन करेंगे इस लीला का श्री राधाभाव भावित होकर के श्री महाप्रभु चिंतन कर रहे हैं श्री महाप्रभु की लीला और कृष्ण लीला दो अलग अलग लीलाएं है नहीं हैं दोनों एक हैं एक ही इतिहास क्रम में श्री कृष्ण लीला के ही परिशिष्ट रूप में श्री गौर लीला विराजमान हुई जैसे कृष्ण अवतार कल्प अवतार है ब्रह्मा के एक दिन में केवल एक बार कृष्ण अवतार धारण करते हैं राम कृष्ण और गौर ये तीन अवतार कल्प अवतार हैं प्रत्येक द्वापर में होने वाला ये अवतार नहीं है तो कृष्ण लीला के ही परिशिष्ट रूप में श्री लीला विराजमान हैं श्रीमंत महाप्रभु का अवतार श्री कृष्ण ही महाप्रभु होकर के अवतरित हुए महाप्रभु के अवतार के तीन प्रयोजन हैं एक सामान्य प्रयोजन है माने युगा अवतार महाप्रभु के भीतर ही विराजमान हैं और योगावतार रूप में श्रीमंद महाप्रभु आप युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन उनका प्रचार कर रहे हैं कलयुग नाम आधार होकर के विराजमान हैं और कलऊ सभाजन त्याज जितने भी आर्यजन हैं वे कलयुग की प्रशंसा करते हैं जहाँ भगवान नाम के द्वारा संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है प्रेम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है वो नाम मुख्य होकर के विराजमान युग का धर्म उस युग धर्म का प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण आप गौर हरि होकर के कलयुग के सारे दोषों को दूर करते हुए और जीवों को सर्वोत्तम परम फल श्री युगल सेवा सुख उसको प्रदान करने के लिए अवतरित हुए ये महाप्रभु के अवतार का एक सामान्य प्रयोजन है परंतु ये मुख्य प्रयोजन नहीं है यदि युगावतार का युग धर्म का ही महाप्रभु को प्रचार करना था तो प्रचार करने के लिए सभी आचार्यों ने नाम का प्रचार किया और किन्ही आचार्य उनमें ही विशेष शक्ति स्थापित करके आप नाम धर्म का प्रचार कर सकते थे महाप्रभु के अवतार का एक मुख्य प्रयोजन है इस गौण प्रयोजन के अतिरिक्त और वो मुख्य प्रयोजन है कि आप अनर्पित चरित भक्ति प्रदान करना चाहते हैं माने रागमार्ग की श्रेष्ठता स्थापित कर जो रागानुगा ब्रज पर कर है दास्य सक्ष बात्सल्य और मधुर चार प्रकार का जो ब्रिज पर कर है उन ब्रिज परकर के आनुगत्य को ग्रहण करके भक्त राग भक्ति को प्राप्त कर सके जहां कृष्ण का स्वरूप पहले है कृष्ण का वैभव ओपुलसेस बाद में है उसका नाम है राग जहां पहले कृष्ण की महिमा कृष्ण का वैभव कृष्ण की ग्लोरीज वो पहले हैं और फिर कृष्ण का ध्यान है उसका नाम वैधि भक्ति है भक्ति में स्वरूप की प्रधानता है वैधि भक्ति में श्री कृष्ण के वैभव को देख करके फिर स्वरूप की ओर उन्मुख हुआ जाता है पहले वैभव फिर स्वरूप कहीं पहले स्वरूप फिर वैभव तो रागान व भक्ति में पहले स्वरूप फिर वैभव वैभव और उस स्वरूप में के साथ में जो चार प्रकार के संबंध हैं कभी ये ब्रजराज कुमार हैं हम नंद बाबा की प्रजा हैं उनके सेवक हैं इस भाव से कहीं कृष्ण की पूजा कभी कृष्ण हमारा सखा है इस भाव से श्री कृष्ण का प्रेम कहीं ये हमारा लाल है पाल्य है इस भाव से कृष्ण की सेवा और कभी ये हमारा प्राण धन है सर्वस्व यहाँ तक कि देह भी इसके लिए समर्पित है निज देह का भी श्याम सुंदर को समर्पण किया जा रहा है इस भाव से श्याम सुंदर की सेवा ये मधुर इनमें मधुर भक्ति ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान उस मधुर भक्ति में भी श्री कृष्ण प्रेम मधुर जो प्रेम है वो श्री राधा रानी में ही सर्वोत्तम रूप में विराजमान है वो कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं सकता है अब जो चीज दूसरी जगह हो ही नहीं सकती है उसकी बात मत करो नहीं वो हो सकती है यदि श्री राधिका आनगत्य ग्रहण कर लें और राधिका का आनगत्य ग्रहण करके उनकी दासी बनकर के प्रिया के अपनी स्वामी के भाव के साथ में अपने भाव को यदि पूरी तरह से मिला दिया जाए तो मिला देने पर श्री राधिका का जो माधुर्य है वह दासीगणों को भी प्राप्त हो जाएगा मंजरियों को भी प्राप्त हो जाएगा महाप्रभु इसी सर्वोत्तम भाव को मंजिरी भाव को प्रकट करने के लिए आप दान करने के लिए प्रकट हुए ये महाप्रभु के अवतार का दूसरा प्रयोजन है जो मुख्य प्रयोजन है गौण प्रयोजन है युग धर्म का प्रचार भक्ति का प्रचार मुख्य प्रयोजन है श्रीमंद महाप्रभु के अवतार का वो है अनर्पित चरित भक्ति प्रदान करना अर्थात मंजरी भाव की जो भक्ति है वो जीवों को प्रदान करना ये महाप्रभु का अवतार का दूसरा प्रयोजन है और महाप्रभु के अवतार का एक तीसरा प्रयोजन भी है वो है अंतरंग प्रयोजन अंतरंग प्रयोजन में श्री महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन करते हैं यद्यपि श्रृंगार रस में प्रिया और लाल दोनों के दोनों परस्पर एक दूसरे के लिए आश्रय विषय हैं प्रिया जी के लिए श्याम सुंदर विषय होकर के विराजमान श्याम के लिए श्री प्रिया भी विषय होकर के विराजमान हैं तो परस्पर आश्रय विषय हैं परंतु मुख्य आश्रय श्री राधा रानी ही हैं मुख्य विषय श्री श्याम ही हैं श्री राधारानी जिस समय श्री श्याम का दर्शन करती हैं उनके हृदय में अपूर्व जो प्रीति उत्पन्न होती है कृष्ण रूप जो प्रीति को उत्पन्न करता है आज कृष्ण रूप और राधिका प्रीति इन दोनों में अपूर्ण रूप से होड़ा होली हो रही है प्रेम कहता है मैं बड़ा रूप कहता है मैं बड़ा श्री राधिका का प्रेम अपूर्ण से बढ़ता हुआ चला जा रहा है उस प्रेम में श्री प्रिया के सौंदर्य की शाम का सौंदर्य तो बढ़ ही रहा है जितना श्याम का सौंदर्य बढ़ता है उतना ही श्री प्रिया का सौंदर्य भी बढ़ता है प्रिया के मुख्य ऊपर भी एक अपूर्व चमक ग्लो आती है परंतु श्री प्रिया अपने सौंदर्य को श्याम के लिए पूरी तरह समर्पित कर देती हैं श्याम भी ऐसा करते हैं श्याम को प्रिया का दर्शन करके जो आनंद की प्राप्ति हुई और आनंद की प्राप्ति होकर के उनके सौंदर्य में जो वृद्धि हुई मुख पर जो अलग चमक आई उससे श्री श्याम का सौंदर्य भी बढ़ा और श्याम उस सौंदर्य को भी अपने सुख को भी शिव प्रिया को समर्पित करते हैं परंतु तो श्याम में एक दुर्गुण है एक दोष है और वो दोष ये है, कि वे आत्माराम पूर्ण कामता के कुसंस्कार से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते हैं इसलिए निन्यानवे प्रतिशत तो वे अपने सुख को श्रीप्रिया को समर्पित करते हैं पंत एक परसेंट एक प्रतिशत मैं आत्माराम पूर्ण काम हूँ सर्व समर्थ हूँ मुझे किसी की आवश्यकता नहीं ये दोष ये कुसंस्कार श्याम सुंदर में रह जाती हैं इसलिए श्याम सुंदर विषय के विषय ही बने रहते हैं पूर्ण आश्रय नहीं बन पाते जबकि श्री प्रिया सर्वदा पूर्ण आश्रय होकर के विराजमान हैं इसलिए यद्यपि श्रृंगार रस में परस्पर एक दूसरे के विषय आश्रय होते हैं फिर भी श्याम क्योंकि एक परसेंट रह जाता है श्याम में आत्मारामता पूर्ण कामता के कारण अपना सुख अपने पास में रिजर्व रह जाता है वे पूरा समर्पण नहीं कर पाते हैं इसलिए श्याम सुंदर विषय ही कहलाते हैं श्री राधा रानी आश्रय होती हैं और श्री श्याम सुंदर मन में विचार करते हैं कि आहा यह प्रिया का जो आस्वादन है वह मैं नायक बनकर के नहीं कर सकता हूं प्राप्त कर सकता हूं नायिका जाति का जो आस्वादन है वह नायक कोटी के आस्वादन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है मैं उस आस्वादन को भी प्राप्त करूं ऐसी स्थिति में श्री श्यामसुंदर के हृदय में तीन अभिलाषाएं कुंज में अपूर्ण रह जाती हैं नुकुंज में श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है वो इतनी बड़ी है कि मैं भी राधिका का शिष्य बन करके उनसे प्रेम की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं दूसरी एक अभिलाषा है कि श्री राधिका का सुख निस्संदेह मेरे सुख की अपेक्षा कहीं अधिक है मैं तो श्री राधाक्षण करके केवल मोहित होता हूं जबकि राधिका बेभान हो जाती हैं इसलिए उनका सुख अधिक है और तीसरा कृष्ण बनकर के अपने सौंदर्य का आस्वादन मैं नहीं ले सकता आहा मेरा रूप ऐसा जिसको देख करके जब मैं भी मोहित हो जाता हूं तो मेरे रूप का दर्शन करके श्री राधिका कितनी मोहित होती होंगी आह वो मोह वह जो आस्वादन है वह बिना राधिका बने प्राप्त नहीं हो सकता है ऐसा विचार करके इन तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए श्री श्याम सुंदर लालयित हो जाते हैं राधिका की प्रणय महिमा कैसी है श्री राधिका का सुख मेरे सुख की अपेक्षा अधिक है और मेरा सौंदर्य जब मुझे मोहित करता है तो श्री राधिका को कितना अधिक मोहित करता होगा यह अपने सौंदर्य का स्वयं आस्वादन अभिलाषा श्री श्यामचुंदर में प्रकट हो जाती है आप श्रीप्रिया के चरणों में जो गिरते हैं श्रीप्रिया श्याम सुंदर को जो अपने अंक में ग्रहण करती हैं, उस समय गौर कांति के भीतर श्याम कांति समाहित होकर के विराजमान हो जाती है निताय गौर हरी श्री राधा भावन द्व्युति उनसे सुमिलित होकर के श्री कृष्ण विराजमान होते हैं गौरव अवतार धारण करके श्री कृष्ण विराजमान होते हैं यह गौर अवतार केवल कृष्ण की तीन अभिलाषाओं को ही पूर्ण करने वाला नहीं है राधिका के प्रेम की महिमा को स्वीकार करना राधिका के आस्वादन को प्राप्त करना और अपने सौंदर्य का दर्शन करना स्वयं श्री प्रियाजी में भी नुकुंज में तीन अभिलाषाएं अपूर्ण रह गई वे मन में विचार करती हैं कि हाय मैं कुल रमणी होकर के उत्पन्न हुई और कुल रमणी होकर के उत्पन्न होने के कारण मैं अपने प्यारे का नाम गली गली में गायन करती हुई नहीं डोल सकती हूँ लज्जा की अधिकता के कारण मैं सर्वत्र कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं ले, ले सकती हूं यदि मैं पुरुष होती तो गली गली में प्यारे के नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए नाम का उच्चारण करते हुए विचरण करती राधिका स्वरूप में अभिलाषा पूरी नहीं हुई दूसरे स्वरूप में अभिलाषा गौर रूप होकर के जब विराजमान हुई तब यह अभिलाषा पूर्ण हुई दूसरी एक अभिलाषा शिवप्रिया जी की नकुंज मंदिर में अधूरी रह गई वो अभिलाषा कि जिस प्रेम का मैं आस्वादन कर रही हूं इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए मंजरी भाव की जरूरत है परंतु नकुंज मंदिर में मैं अपने आस्वाद को अपनी सखियों को देती हूं परंतु यहां पर तो रेबड़ी बट रही है अपने अपने घर वालों को दिया जा रहा है हर एक को नहीं दिया जा रहा है यदि मैं भक्तावेश धारण करके विराजमान होती पुरुष होकर के विराजमान होती तो इस मंजरी भाव को इस अनर्पित चरी भाव को मैं लता पता को भी प्रदान करती ये अभिलाषा श्री प्रिया में उत्पन्न हुई और तीसरी एक अभिलाषा शिव प्रिया के हृदय में है कि हाय गोपी होने के कारण मुझे अव्यथा करनी पड़ती है अभ्यथा कहते हैं अपने भाव को छिपाने का प्रयास तो गोपी होकर के मुझे अपने भाव को छिपाने का प्रयास करना पड़ता है कभी श्याम सुंदर से वियोग प्राप्त करके मैं दौड़ करके रसोई में जाती हूँ श्याम सुंदर अपने महलों में पधारे हैं अभी अपरांध लीला में श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करके शिवप्रिया एकदम व्याकुल हो रही हैं। श्याम सुंदर का दर्शन हो नहीं रहा है उस समय दौड़ करके शिवप्रिया अपनी रसोई में जाती हैं और वहां झरझर रोने लगती हैं सखी पूछती है बोले अरे सखी क्यों रो रही है उस समय अव्यथा में बहाना बनाती हुई कह रही है कि धुआं मेरी आंखों में आ गया है इसलिए आंसू आ रहे हैं धुआं छलना करी धुआं की छलना करके अपने आंसुओं को छिपाने का बहाना बनाने का की आवश्यकता होती है परंतु यदि मैं भक्त आवेश धारण कर लूँ तो भक्त आवेश धारण कर लेने पर पुरुष आवेश धारण कर लेने पर अपने भाव को छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी तो श्रीप्रिया की तीन अभिलाषा कि अपने भाव को छिपाना न पड़े कृष्ण का नाम लेते हुए गली गली में मैं कर सकूं और उन्मुक्त रूप से कृष्ण प्रेम वह सबको प्रदान कर सकूं केवल नुकुंज के परकर को ही नहीं जो नुकुंज परकर में नहीं है उनको भी कृष्ण प्रेम में प्रमुख करा सकूं इन तीन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ही राधा भावद्वित सुमलित होकर के श्री गौर हरी होकर के विराजमान हुए निताय गौर हरी बोल इसी प्रकार सखीगणों के हृदय में भी तीन अभिलाषाएं निकुंज में पूरी नहीं हो सकी सखियों के हृदय में भी तीन अभिलाषा रह गई हैं श्याम सुंदर में कमी देख रही हैं श्याम सुंदर आत्मा रामो याप्त काम अकृतज्ञो गुरुद्रोह कि श्री श्याम सुंदर आत्मा है आप हैं और गुरुद्रोही कृतज्ञ हैं बड़े भारी भारीज्ञ हैं हाय प्यारे के कब शुद्ध प्रेमी रूप का हम दर्शन करेंगे श्याम सुंदर को प्रीति करना नहीं आया है इनमें आत्माराम ता का कहीं गुण विद्यमान हैं, थोड़ा सा है तो नहीं पर, तो, परसेंट वन कहीं वो आत्मा रामता का गुण इनमें विद्यमान है वो भी गुण समाप्त हो जाए और पूरी तरह से श्री राधिका वे ही आसनच्य हो जाए ये राधिका के आसक्त होकर के पूरी तरह से विराजमान हो ऐसा इनका जो स्वरूप है उस स्वरूप का मैं दर्शन करूं सखीगणों के हृदय में मंदिरों के हृदय में ये अभिलाषा है और जब गौर गौरहरी होकर के राधा भावक द्वितीय सुमलित होकर के विराजमान हुए तब श्री कृष्ण के लिए सर्वात्मना त्याग करके ये भजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं कृष्ण स्वरूप में श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर पाए वहां वासियों की भी रक्षा करनी है अनंत कोट ब्रह्मांड के जितने भी भक्तगण हैं उनका भी ध्यान श्यामचंद्र को रखना है एकाग्र होकर के श्री स्वामी जी की सेवा कर सकने में वे कहीं बाधित रहे उनकी जो प्रीति है एकाग्रता वह कहीं बाधित रही जबकि श्री गौर हरि स्वरूप में सब कुछ त्याग करके संयास ग्रहण करके सब कुछ त्याग करके श्रीमद महाप्रभु विराजमान रहे आत्मा रामता समाप्त हो गई आत्मा रामता का तात्पर्य है कि जिसे अपने सुख के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता न हो उसका नाम है आत्मा रामता ये जो दोष था कि अन्य की अभिलाषा न रहे ये अभिलाषा समाप्त होकर के सर्वदा सर्वदा श्री कृष्ण कृपा की श्री राधिका कृपा की अभिलाषा करते हुए श्री राधिका जैसे अभिलाषा करती हैं कि आश्रीष व पादरताम पे नष्टुमा अदर्शनाम करो तो यथा तथा विधुधा मत प्राण नाथस्तु सए नापर ये जो सर्वात्म समर्पण है वो सर्वात्म समर्पण श्री हरि की लीला में ही प्राप्त हुआ सखियों की एक अभिलाषा श्याम सुंदर में आत्मा रामता का दोष दूर हो जाए दूसरी जो अभिलाषा सखियों में रह गई वो है श्याम सुंदर कहीं काम भी है आप्त काम उसे कहेंगे कि अपने सुख की लक्ष्य की प्राप्ति होने पर जो साधनों का त्याग कर दे उसका नाम है आप्त काम। रसोई हो गई पाक हो गया ठाकुर जी के भोग लग गया अब रसोई के बर्तनों का त्याग हो जाएगा उसका नाम है निज प्रयोजन की सिद्धि होने पर साधन का त्याग करना उसको कहेंगे आप श्याम सुंदर में यह दोष है यह दोष भी दूर हो जाए हाय हम गोपियों के साथ में रास करके ये अंतरधान हो गए श्री राधिका का भी इन्होंने उनकी प्रीति को जगत के सामने प्रकट करने के लिए उनका भी त्याग कर दिया शाम सुंदर में आप्त कामता का दोष है साधन का जिन प्रिया के द्वारा इनको परम सुख की प्राप्ति हो रही है उसका त्याग कर दिया आपकामता का दोष है वो दोष भी दूर हो जाए श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप में उस दोष की भी निवृत्ति हो गई और गुरुद्रोही जो दोष कहीं दिखता है ऊपर से के हम तो इनकी सेवा करना चाहती हैं और ये अपने भक्तगणों को ही रुलाते हैं भक्तों को ज़्यादा रुलाते हैं ऐसा क्यों करते हैं जो सेवा करे उसका तो पालन करना चाहिए उसके विरह को और अधिक बढ़ाते हैं ये जो इनमें गुरुद्रोह रूपी जो सेवा करने वाले को भी कष्ट प्रदान करना ये दोष भी कहीं दूर हो जाए कब ऐसा अवसर होगा जहां पर के तनिक सी सेवा में ही जल्दी से कृपा कर दे गौरव लीला ऐसी जहां पर अपराधी को भी अपनाया गया श्री हरिनाम वह अधिकार श्री कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं कौन अधिकारी है कौन नहीं है मुक्तिम ददाते कर चिस्मन भक्ति योगम अधिकारी को मुक्ति देते हैं अनाधिकारी को मुक्ति नहीं देते हैं श्री कृष्ण नाम कृष्ण से भी बढ़कर के है कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं परंतु नाम अधिकार का विचार नहीं करते हैं परंतु नाम में एक बात है वो है वे अपराध का विचार करते हैं अधिकार का विचार तो नहीं करते हैं नाम में सबका अधिकार परंतु तो अपराध का विचार करते हैं यदि नामापराधी है तो नाम कृपा नहीं करते हैं परंतु तो श्रीमंत महाप्रभु का स्वरूप ऐसा है जो न अधिकार का विचार करता है न अपराध का विचार करता है बल्कि सबको कृपा करते हुए वे विराजमान होते हैं सबको पात्र विचार न करते पात्र पात्र का विचार न करके अपात्र को भी पात्र बना करके प्रेमदान कर देते हैं अपात्र को तो दिया नहीं जाएगा परन्तु तो ये ऐसा अपूर्व स्वरूप है जो पात्रता भी विचार प्रदान करता है और पात्रता के साथ में फिर रस भी प्रदान करता है सेठ जी ने कहा आज हमारे यहां पर झड़ा है रबी प्रसाद सबको मिलेगा सब अपने अपने लोटा कटोरी अपने अपने जंबू लेकर के सब चले आए भर भर के सब ले जा रहे हैं प्रसाद सेठ जी के यहाँ पर कोई कसर नहीं कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं बोले भाई तुम बाहर क्यों खड़े हो बोले हमारे पास में पात्र नहीं है सेठ जी ने कहा मुनिम जी जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और रबड़ी भी दो तो महाप्रभु ऐसा स्वरूप है जो अपात्र को पात्रता भी प्रदान करता है और साथ ही साथ में रस भी प्रदान करता है सर्वोत्तम रस प्रदान करते हुए महाप्रभु विराजमान हुए हैं तो यह ऐसा स्वरूप है जो अद्भुत होकर के विराजमान तो जहां पर आत्मारामता आपका और गुरुद्रोह ये तीनों जो श्याम सुंदर में कमी रह गई थी निकुंज में वे सारी कमी यहां पर आकर के पूरी हुई ऐसे श्रीमद महाप्रभु जब राधा भाव से युक्त होकर के लीला का स्मरण करते हैं तो उन महाप्रभु का जब आनुगत्य ग्रहण किया जाएगा अपने आप को श्रीमद महाप्रभु के एक विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप के एक बालक के रूप में अपने आप को समझा जाएगा और महाप्रभु जिस समय नवद्वीप लीला में कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए आप श्री नकुंज लीला में प्रवेश करें ब्रज की लीला में महाप्रभु भावना में प्रवेश करते हैं उस समय उनका जो शिष्य प्रकर है वह शिष्य प्रकर भी श्री महाप्रभु के साथ ही लीला में ब्रज लीला में भी प्रवेश कर लेता है तो यही सर्वोत्तम सर्वोत्तम लीला आस्वादन का श्रेष्ठतम अधिकार संपत्ति की प्राप्ति है कि महाप्रभु के अनुगत्य को ग्रहण करते हुए महाप्रभु के परकर में अपने आप को मानते हुए महाप्रभु के साथ श्री ब्रज लीला में प्रवेश किया जाए अतः श्री गौर गोविंद अष्टकालीन लीला स्मरण उसकी अपनी महिमा है पहले गोविंद गौर की लीला का स्मरण करते हुए फिर गौर लीला के माध्यम से श्री गोविंद लीला उसमें हम प्रवेश करते हुए विराजमान होंगे श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाठ श्री महाप्रभु की नई सी जो लीला है रात्रकालीन लीला उस रात्रीन लीला का पहले स्मरण कर रहे हैं अपने आप को श्री नवद्वीप पर में मानते हुए श्री महाप्रभु की उस अष्टकालीन लीला में रात्रकालीन जो लीला है 10 बजकर के 48 मिनट से लेकर के सुबह 3 बजकर के 36 मिनट तक की जो लीला है उस लीला का नाम नई लीला है उस रात्रि लीला का स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु की रात्रि लीला का स्मरण एक श्लोक में उसका सूत्र दे रहे हैं कि श्री श्री वास ग्रहे मुदा परिवृतो भक्तई स्वनामावली गायत्र गलद कंप पुलको गौरो नटिव प्रभु पुष्पाराम गते सुरत्न शयने ज्योत्स्नायुताशि विश्रांत स कृत फला हारो निषेब्यो मम श्री महाप्रभु का वे महाप्रभु हमारे परम परम उपास्य होकर के विराजमान महाप्रभु के द्वारा लीला का जैसा स्मरण ब्रजलीला का होगा उनके आनुगत्य में वैसा स्वतंत्र नहीं होगा श्री कृष्ण लीला यदि कच्चा गोला है तो श्रीमंत महाप्रभु की लीला रसगुल्ला है महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण लीला का जो आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है वैसा सीधे सीधे नुकुंज लीला का आस्वादन प्राप्त नहीं किया जा सकता श्रीमंत महाप्रभु श्री श्रीवास ग्रहे मुदा श्री श्रीवास पंडित उनके घर में आ चुके हैं अपने भवन से धामेश्वर से श्रीमद महाप्रभु श्री श्रीवास पंडित के आंगन में उस समय आ गए परम वृतः भक्त ही महाप्रभु के साथ में श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्विताचार्य गदार पंडित पंचतत्व जो हैं श्रीवास सब उस समय विराजमान हैं श्रीमद महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में उस समय पधारे हैं अन्य जितने भी भक्तगण में भी महाप्रभु के साथ में कीर्तन करते हुए उस समय जैसे श्री राधारानी अभिसार करके श्री गोविंद स्थल श्री वृंदावन योगपीठ में पधारती हैं ऐसे ही श्रीमंद महाप्रभु भी आप कृष्ण कीर्तन करते हुए अपने घर से आप श्रीवास पंडित के घर पर आए हैं श्रीवास पंडित के आंगन में आए हैं गायत्रीर गलदश्रु कम्पुल कहा महाप्रभु अपूर्व रूप में गायन कर रहे हैं जहाँ पर भाव अतिशय उत्पन्न होता है वहाँ पर भावोद्रेक के रूप में अपने आप ही कविता बन करके के फूट पड़ता है तो कृष्ण नाम विभिन्न लेते हुए जय कृष्ण गोविंद गोपाल बनमाली इत्यादि जो नाम हैं उन नामों का गायन करते हुए श्रीमद महाप्रभु आ रहे हैं महाप्रभु के अश्रु कंप पुलक आदिक जो कंठावरोध मुख्य विवर्णता उद्घूणा प्रश्वेद ये जो आठ सात्विक भाव हैं ये आठ सात्विक भाव श्रीमद महाप्रभु में प्रकट हो रहे हैं जिन चेष्टाओं में बुद्धि का प्रयोग हो उनका नाम है सात्विक जहां बुद्धि का प्रयोग न हो और प्रतिक्रियाएं रिएक्शन प्रकट हो जाएं उसका नाम है सात्विक भाव तो श्री महाप्रभु में अष्ट सात्विक भाव वे उदय हो गए हैं तो उन सात्विक भावों को ग्रहण करके गाय भी अश्रु, अश्रु कंप पुलक रोमांच मुखविवणता कंठाविरोध उद्घूणा ये जितने भी सात्विक भाव हैं आठ विषि महाप्रभु में एक काल में कभी कभी क्रम में एक काल में भी ये सब भाव उत्पन्न होते हैं ये भाव या तो राधारानी में उत्पन्न हो सकते हैं एक काल में श्री महाप्रभु में उत्पन्न होते हैं अन्य जितने भी हैं उन सबों में क्रम क्रम करके ही ये भाव उत्पन्न होते हैं महाप्रभु में एक काल में भावों की युति प्राप्त हो रही है पुष्पाराम गते सुरत्न शयने श्रीमद महाप्रभु उस समय सुंदर श्रीवास पंडित ने महाप्रभु के लिए पुष्प आसन पुष्प सिंहासन की रचना की है श्रीमंद महाप्रभु उस स्वरत्न शयने रत्न शयन पर सुंदर पुष्प आसन के ऊपर कभी रत्न के आसन के ऊपर पुष्पाराओं में सुंदर बगीचे में आप विराजमान हैं आकाश में चंद्रमा अपनी कांति को विकृत भिकृ, विकरित करते हुए विराजमान हैं और श्री नवद्वीप की शोभा नवद्वीप और वृंदावन अलग अलग वस्तु नहीं है जो नवद्वीप है वे ही वृंदावन हैं वे ही गोलोक हैं तो गोलोक वृंदावन और नवद्वीप ये तीन अलग अलग वस्तु नहीं हैं जैसे श्री हरे कृष्ण मंत्र श्रीमद महाप्रभु और नुकुंज का प्रेम विलास विवर्त ये तीनों एक ही वस्तु हैं ऐसे ही श्री नवद्वीप और श्री वृन्दावन एक होकर के ही विराजमान हैं उस श्री नवद्वीप की अपूर्व शोभा का दर्शन करके विश्रांत स सची स्वतः वे कृपा करके आप आनंद पूर्वक संकीर्तन करने के बाद में संकीर्तन रास करने के बाद में श्रीमद महाप्रभु वहीं पुष्प पुष्पय्या के ऊपर शयन करते हैं कृत फलाहारो मममा नि के बाद में संकीर्तन के बाद में श्रीमद महाप्रभु उस समय फलाहार करते हैं और फलाहार करके सब सखागण जितने भी भक्तगण महाप्रभु की आरती उतार रहे हैं महाप्रभु शयन कर रहे हैं और चयन करते करते ही श्रीमद महाप्रभु लीला का स्मरण कर रहे हैं ब्रज लीला का और ब्रज लीला का स्मरण करते हुए बाह्य दशा से अर्ध अर्धबाह्य दशा और अर्ध अर्धबाह्य दशा से अंतर दशा में जैसे ही पहुंचते हैं श्री राधा भाव में श्री महाप्रभु रास में श्री राधिका स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण के साथ में विवाह करते हुए जब विराजमान हो रहे हैं भक्तगण भी जो श्री महाप्रभु के साथ में विराजमान हैं, वे भी श्री महाप्रभु के साथ ही लीला में प्रवेश कर लेते हैं बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ श्रीमद महाप्रभु की लीला का स्मरण कर रहे हैं जैसे कभी कर्णपुर कर रहे हैं ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी भी अष्टकाली लीला का श्रीमद महाप्रभु की लीला का एक श्लोक में स्मरण कर रहे हैं कि श्रीवासादिभवृतो निजगण साधम पृथ्वी नटन उच्चताल मृदंग बादलपर गायत्र गदा श्रीमाशीलगदाधरेण सहितो नक्तम विभात्य विभात्यद्भुत स्व गौर शयनाल स्वतः तम गौर अद्येयम कि हम उन श्री गौर हरि की लीला का स्मरण करते हैं श्रीवास आदि भी आवृता श्रीवास पंडित उनसे आवृत होकर के अद्वित श्रीवास इत्यादि सब भक्तगणों से आवृत होकर के निज गणों के साथ में श्री प्रभु नृत्य कर रहे हैं उच्च स्वर में ताल मृदंग इत्यादि वादन करते हुए और जहां गायन महाप्रभु का जो पूर्व नृत्य है वो अपूर्व रूप से पुनः पुनः गायन में परिवर्तित होते हुए विराजमान है मादन में जब विराजमान हो रहा है तो उच्चई ताल मृंग बादन पड़े ताल मृदंग इत्यादि इनको बजाते हुए महाप्रभु उल्लासपूर्वक नृत्य कर रहे हैं और श्री कृष्ण लीला का स्मरण कर रहे हैं श्री गदाधर पंडित के साथ में आपकी अपूर्व शोभा हो रही है श्री महाप्रभु उनको सब पधरा करके शयनालय में लाए हैं और वहाँ पर श्री महाप्रभु इस प्रकार स्नान आप विराजमान हो रहे हैं ये श्रीमन महाप्रभु की अपूर्व लीला श्री गौरांग विधो स्वधामन नवद्वीपेष्ट लीलोद्भवान भाव्याम भव्य जनन गोकुलीला स्मृत राधिता ये पद्धति पद्धतिरूपण कर रहे हैं कि कृष्ण लीला का स्मरण करने के पहले श्रीमद् महाप्रभु की ये जो अष्टकालीन लीला है इस अष्टकालीन लीला का एक एक याम की लीला का पहले स्मरण करना चाहिए लीला दुतियदत्दशक प्रीत्यान्वितो य पठेत ये अष्टकालीन लीला का स्मरण करने वाले जो दस श्लोक हैं पहले के दो श्लोक तो भूमिका के हैं तो जो आठ याम की आठ लीला है इस दशक का जो प्रीति पूर्वक पाठ करेंगे प्रिनात सदे तम प्रीणाथ सदैव युण या तम गौरव अध्यय में हम उन गौर हरि के चरणार्विंद की हम वंदना करते हैं जो पाठ करेंगे उनके ऊपर श्री गौरहरी भी अपूर्व रूप से कृपा करते हुए विराजमान होते हैं श्रीमद् महाप्रभु ध्यान करते हुए श्री रास मंडल में श्री राधिका तादात्म्य प्राप्त करके अभिचार करते हुए विराजमान हुए तो श्री रासेश्वरी राधा रानी की जय श्री प्रियाजू जिस समय श्री वृंदावन में आप रास मंडल में आनंद पूर्वक पधारी उस शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की राधानी की लीला का स्मरण कर रहे हैं नक्तकालीन लीला का शिव सरकार की के ताब उत्कऊ लब्ध संग बहुपरिचरण वृंदे आराध्य मानव गान आय नन प्रहेली पन सुन रास लास्याद रंगई प्रेष्ठाली भी लसंत रथ गनस मृष्ट माध्यिक पानव क्रीड़ाचार्य उ नुंज विविध रथ रणोधृत्य विस्तार वंत उन श्री गोविंद को हम प्रणाम कर रहे हैं राधा गोविंद को जो लब्ध संगो संग श्रीमदृंदावन में श्यामचंद्र ने वंशी बजाई और वंशी को सुनकर के सप्रियागण प्रदोष काल की लीला में वर्णन कर चुके हैं कि सब श्री श्यामचंद्र के पास में दौड़ी हुई चली आईं कितबाजी कितबाजी ऐसे कहती हुई सब श्री रास में पढ़ा हैं तो तव तो उत्कव श्री प्रियालाल दोनों के दोनों उत्को होकर के माने उत्कंठित होकर के विराजमान हैं लब्ध संगम आपके प्रियालाल दोनों का संग प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं बहुपरचंडी वृंदे आराध्य मानव श्री वृंदाजी ने अनेक अनेक परिचर्यापूर्वक शिवप्रियालाल इनकी आराधना की है अर्थात सुंदर निकुंज मंदिर को सजा करके रखा है रास मंडल को अपूर् से सजाया है गाने नर्म प्रहेली रास करने के पश्चात शिवप्रियालाल पहले गायन कर रहे हैं फिर नर्म प्रहेल का प्रयास के जो वचन है और पहेली उनको पूछते हुए विराजमान हो रहे हैं फिर सुन कहीं एकल नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं रास लासे इनके नृत्य को प्रदान करते हुए श्री रात्रि लीला में आप विराजमान हो रहे हैं महाराज कर रहे हैं श्री कृष्ण प्रेषाली लसन सखीगण आपके साथ में विराजमान हैं रतगत मनसऊ श्रीप्रियालाल दोनों के हृदय में अपूर्व अपूर्व प्रीति विराजमान है मिश्रमाध्विक पांडव जल के लिए करने के पश्चात जिस समय कुंज में पधारे उस समय सब सखीगणों ने आपको मिश्र माध्विक पांडव सुंदर दूध माध्विक इनको प्रदान किया है नुकुंज में शिवप्रिया लाल आनंद पूर्वक सुखशैया के ऊपर शयन करते हुए श्री लास करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं अनेक रूप धारण करके अन्य जो युथेश्वरी हैं उन युथेश्वरियों के साथ में भी श्री श्यामचंदर विराजमान हो रहे हैं अपूर्व वैभव सीमित यमुना पुलिन में अनंत कुंज प्रकट हो गई हैं जिन कुंजों में तीन तीन परकोटा हैं एक एक कुंज का वैभव अपूर्व होकर के विराजमान हैं ऐसे अनंत वैभव से युक्त श्रीमद वृंदावन में श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक आप विहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं उन श्री प्रियालाल की अष्टकालीन लीला उनका हम स्मरण करते हैं बोलो श्री प्रियालाल की जय ये सूत्र निरूपण करके अब लीला कथा जो है उसका कुछ आस्वादन करते हैं कि वृंदा सृंदात सहार्य वृंदव वृंदावनेश अनुनात्यनाथ तदा लयालिंद मलिंद शोभम पूर्णेंद कांतिय ज्वलितम नि श्री वृंदा प्रियालाल को उस समय श्री वृंदावन योगपीठ में ले गई मध्य में जहां अनंग रंग कुंज विराजमान है श्री प्रियालाल का विलासस्थल विराजमान है मोहन महल वो मोहन महल अनंग कुंज मध्य में विराजमान हैं जो अष्ट कोण आकार का है जिसमें चारों दिशाओं में चार द्वार हैं कौन दिशाओं में छोटे द्वार भी जहाँ विराजमान हैं और जो सेवा कुंजों में जाते हैं आठ जो सेवा कुंज हैं उन आठ सेवा कुंजों में वो आठों द्वार कहीं खुल रहे हैं शिवप्रियालाल उन कुंजों में से आनंद पूर्वक पधारते हुए आप जितनी भी सखीगण हैं वे आपकी सेवा करते हुए विराजमान हैं जो कमल कोश है उसमें श्री प्रियालाल का मोहन महल जहां अपूर्व मोहन महल अहलमहल लड़लड़ी कुंज अपूर्व रूप से श्री वृंदावन की विराजमान है इस मोहन महल के ही जो अनंग कुंज है इसके ही चारों ओर आठ पत्ते जो हैं वे आठ पत्ते मुक्षपत्र विराजमान हैं जिन मुक्षपत्रों में अष्ट सखीगण उन सबों की अलग अलग कुंज हैं और श्री प्रिया लाल को पधरा करके ये सखीगण भी पधरा रही हैं अपनी अपनी कुंज में ले जाती हैं और वहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही सारी सुविधाएँ और वैसा ही रचना विराजमान है जैसे कि मुख्य कुंज की रचना है इसी प्रकार सारी कुंजों में वैसी ही कुंज की रचना अपू से विराजमान है जहां रूप स्वरूप मान मनोहर चार कुंड दो दो कुंजों के बीच में अपूर से विराजमान है उन कुंडों से चार जो द्वार हैं वे चार मार्ग गए हैं एक एक कुंज में आता है एक दूसरे कुंज में आता है एक वृंदावन को जाता है और एक मोहन महल में पधारता है ऐसे प्रत्येक कुंज उन प्रत्येक कुंड में से चार जो मार्ग हैं वो चार मार्ग अपरूप से सुशोभित हो रहे हैं आठ जो पत्ते हैं उन आठ दलों के ऊपर आठ उपदल विराजमान हैं इन उपदलों में जो उपसखी हैं उन उपसखी की कुंज से विराजमान है एक एक दल में एक एक सखी की आठ आठ सखी और एक एक सखी की फिर आठ आठ उपसखी इस प्रकार से सहस्त्र दल कमल अपूर्व रूप से श्री वृंदावन कुंज के रूप में विराजमान है तो श्री वंदा समाथ जहां योग पीठ में प्रवेश करने के लिए श्री वृंदावंदार्य का सखी गण वे अपूर्व रूप से जहां चार द्वार जो हैं वो चार द्वार सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और उन चार द्वारों में श्री प्रियालाल इनकी अपूर्व जो सुंदर शोभा है वो सुंदर शोभा सभी ओर विकसित होती हुई विराजमान होती हुई विराजमान हो रही है मुरली मुरल का वृंदावृिक वृंदाजिका ये चार चारों दिशाओं में द्वार हैं जहाँ श्री वृंदा के अनुगत्य के द्वारा ही केवल प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है सुंदर सखियों ने सुंदर शिल्प रचना उस समय की है श्रीप्रिया ने सखियों को आदेश दिए है कि अरे सखी तू सुंदर बकुल जो हैं उनकी सुंदर माला बंदर से नुंज मंदिर को निर्मायत्म बितर सामने तू रचना करके बकुल पुष्प जो हैं उनके द्वारा सुंदर कुंज जो हैं उन कुंज की रचना करके तू मुझे प्रदान कर श्री सखीगण उस समय उस रचना को करके नुकुंज की रचना कर रही हैं स्वामी ने कहा कि हरे अद्य श्लाघ्यता कौशलमते कि अरी सखी श्री हरि तेरी कुशलता की सदा सदा वंदना करें इस प्रकार श्री वृंदावन की उस समय कुंज बिहार की अपूर्व इच्छा हो रही है श्री श्याम के हृदय में उस समय बंद बिहार रास बिलास की इच्छा उदय हुई है श्री ने सर्वप्रथम मुरली वादन किया त्रिभंग ललित होकर के मुरली में आप काम बीज, जगह कलम बाम दृशाम मनोहरम को माने ककार ल माने लकार माने ईकार और मन माने चंद्रबिंदु इनसे युक्त कोई अपूर्व काम बीज उसका प्रयोग करके श्रीप्रियाओं को बुला रहे हैं हे राधे मृष्वान भूपतने हे पूर्ण चंद्राने हे कांते कमनीय कोमल रुचे वृंदावनाधीश्वरी हे मतपराण पायणच ललते हे सर्व युतेश्वरी आग छत्तम मदीय मनसी मामदीन मानंद ऐसे आप जिस समय शिव प्रिया का आवाहन कर रहे हैं प्रिया पास में ही हैं प्रिया को संग में लेकर के आप अन्य गोपियों का भी इस तरह से आवाहन किया सब गोपियों को संग में लेकर के आप उस समय रास में रास मंडल में पधारे हैं वृंदावन में बसंत ऋतु श्री लीला शक्ति ने तीन ऋतुओं को बन बिहार के उपयुक्त जानकर के अपनी शोभा वृंदावन में फैलाई है ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु और बसंत ऋतु इन तीन ऋतुओं को बन बिहार के उपयुक्त समझ करके तीन को आदेश दिया और इसमें कहीं शरद ऋतु जो है उनकी प्रधानता विराजमान है शरद ऋतु का अनुगत्य ग्रहण करते हुए ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु इनने भी अपनी शोभा वहाँ विस्तृत विस्तृत की है और सब पुष्प रात्रि के समय भी वहाँ खिल रहे हैं कुंद कुलपते यह बात गंधा कुंद भी खिल रहा है जो ग्रीष्म ऋतु का पुष्प है वहाँ पर शरदो थुल्ल मल्ल का भी खिल रही है जो कि शरतकाल का पुष्प है और वहां पर कुमदोत्पल कल्हारो कुछ कल्हार कमल जो बसंत ऋतु के पुष्प है वे भी खिल रहे हैं वृंदावन में सब ऋतु सब फल, सर्वदा सर्वदा सदा विराजमान ऐसा दिव्य वृंदावन विराजमान है आनंदे न समन्त जय तो जय त्युकीर्तितम पत्र बल्ली भी परतस्मितम क्षितरो रोमांचतम सर्वतः अन्योन्य प्रिय संकथा कुलतया संयुक्त मेडी गणई पुष्पा मकरंद बिंद निभाम धरण्यप धराणी अपी श्री वृंदावन सखी होकर के विराजमान हैं सखी चार प्रकार की हैं एक सखी हैं अंतर्गता सखी प्रियालाल के हृदय में जो भाव हैं बेबी सखी हैं दूसरी सखी हैं अग्रवर्तनी जैसे श्री ललता विशाखा इंद्रलेखा जी रंगदेवी जी सुदेवी जी ये अष्ट आठ सखी उनकी उपसखी, उनकी भी उप सखी ये सखीगण ये अग्रवर्तनी होकर के विराजमान हैं, तीसरी अनुगता सखी हैं अनुगता सखी में दासीगण जो श्री प्रियालाल की सेवा करने के लिए राधिका अभिमान धारण करके जो सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं, वे दासीगण और चौथी हैं अंग सखी कोई राधिका अंग हैं, कोई श्री कृष्ण अंग हैं है मन श्रृंगार रूपी सखी कृष्ण ने श्रृंगार धारण कर रखे हैं श्री राधिका ने भी श्रृंगार धारण करके हैं कोई उभय अंग संगनी होकर विराजमान है उभय अंगसंगनी कौन सी हैं बोल श्री कुंज श्री वृंदावन वही उभय अंग संगनी सखी होकर के विराजमान छत्र चमर दर्पण शैया ये उभय अंग संघनी सखी होकर के कुंज ये उभय अंग संगनी सखी होकर के विराजमान हो है तो श्री पुरियालाल जैसे ही श्री वृंदावन कुंज में पधारे माने रासमंडल में पधारे कुंज से आकर के रासमंडल में पधारे हैं आनंदेन समंततो जय त्युकीर्तम उस समय सारे पक्षी आनंद पूर्वक बोल उठे तोता जय ती जय आपकी जय हो जय हो ऐसे कह रहे हैं मोर जहां पर एहो एहो ऐ हो, हो। कहकर के आहा ऐसा रूप माधुर्य तो कहीं देखा नहीं कहीं को बा इस रूप के अतिरिक्त तो और किसकी आराधना करें केवा केवा इन सखियों से बढ़ के और कौन हैं गुन गुन गुन गुन भ्रमर कर रहे हैं मन कह रहे हैं इस रूप माधुर्य का दर्शन करो अपने हृदय में इनका विचार करो जहां पारावत कबूतर कह रहे हैं कि गुटुर गुटुर माधव तू केशव तू तू ही हमारा परम प्रिय होकर के विराजमान ऐसे जय जय त्युच्चयी जहां पर आनंदे समंतो तो जय जय जो पक्षीगण है वे आनंद पूर्वक जय जय कीर्ति करते हुए विराजमान हैं जो लताएं हैं उनमें नए पत्ते उदित होते हुए चले जा रहे हैं क्षत्रही रोमांच सर्वतम जो पृथ्वी है उसमें अपूर्व घास नई उत्पन्न हो रही है और ऐसी सुंदर पुष्पवृष्टि कर रही की जा रही है कि फूलों का गलीचा डिजाइन अपने आप ही बन गई है पुष्पवृष्टि ही इस प्रकार आ रहे हैं कि वहाँ सुंदर गलीचा बनते हुए विराजमान हो रहा है वृक्ष लताओं से मधारा प्रवाहित हो रही है कि लताएं कोई भी जड़ नहीं है ये सब चेतन हैं सखी रूप में ही ये विराजमान हैं नुकुंज की ये सखी ही होकर के शिवर्णावन सखी उन वृंदावन सखी की ही ये अनुगत दासी होकर के सारी लताएँ आनंदपूर्वक विराजमान हैं तो मकर बिंदु निर्वय सुन्नम धरण धराणी अपी च ये मकरंद बिंदु जो बह रहे हैं उनसे ही रोमांचित होकर के विराजमान हो रही हैं ऐसे कहीं ग्रीष्म ऋतु की शोभा कहीं बसंत ऋतु की कहीं शरद ऋतु की विशेष शोभा उपस्थित हो रही है अन्य ऋतुएं भी सेवा करने में अपने कष्टकर रूप का त्याग करके सेवा के अनुरूप जो रूप है उसको धारण करके विराजमान है श्री श्यामचंदर ने परम सुंदर अपने हाथ से श्री प्रिया जी के कौधनी उनकी रचना की है पुष्प की मेखला और उसकी रचना की है और अपने श्रीहस्त्र से श्री प्रिया को सजाते हुए आप विराजमान हो रहे हैं किसी ब्रसुंदरी ने श्री श्याम को अपूर् रूप से सजाया है नागकेशर कली केतकी इन पुष्पों से श्री श्याम को सजाती हुई विराजमान हो रही हैं श्री श्याम उनको लाकर के पुष्प प्रदान पुष्प की गेंद प्रदान की हैं सारी सखीगण पुष्प कंदुक उनके द्वारा खेल रही हैं शाम सुंदर पुष्प को उछालें सखी लपकें सखी उछालें शाम सुंदर लपकते हुए और छपकर के कोपसुंदरियों के ऊपर आघात करते हुए विराजमान हो रहे हैं उस समय भौरागण आपकी जय जयकार करते हुए विराजमान हो रहे हैं भ्रमरीगण श्री किशोरी जी की महिमा का गायन करें भोरा ये रसिक जल ये सब निकुंज की मंजरी हैं कोई तिरक जीव नहीं है कीट पतंग नहीं है निकुंज के सारे वृक्ष चाहे वे उद्भिज हों और निकुंज के जितने भी कीट पतंग हैं पशु पक्षी वे भी सबके सब के सखी रूप होकर के ही प्रियालाल की सेवा करने के लिए विराजमान हो रहे हैं श्री श्यामचंद्र प्रिया से कह रहे हैं कि प्रिय आपका मैं श्रृंगार करूं और श्री प्रिया उस समय संकेत करती हुई कह रही हैं कि पादाग्रण क्षेत्र दौरबल मुच्चई पुष्प को तोड़ने का प्रयास करते हुए शिप्रिया अपने पंजों के ऊपर जिस समय खड़ी होती हैं, एड़ी उनको ऊंचा कर रखा है अपनी भुजाओं को ऊंचा कर रही है परंतु तो वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा है उस समय श्री श्याम सुंदर प्रिया को अंक में धारण करके वो चाहते हैं और शिप्रिया उस पुष्प को तोड़ती हुई विराजमान हो रही हैं। हंता प्राप्य कुसुमन करी पाणमुल्लास हर तुम यामयाम एशस्फुट बिटपे नाम हंत नासित समर्था श्रीप्रिया जिस जिस वृक्ष के पुष्पों को ले सकने में समर्थ नहीं हुई हैं श्री श्याम सुंदर तस्या सात प्रणय भरतो हस्त शाख तेष्याम माली भावादिव विनता पाण लग्ना बबूव श्रीप्रिया जैसे हाथ ऊँचा करें कभी तो लताएं अपने आप झुक जाए और श्री प्रिया के हाथ में आ जाएं कभी श्री प्रिया को श्याम सुंदर को प्रिया के स्पर्श का सुख प्रदान करने के लिए श्याम सुंदर उस समय उठाते हुए विराजमान हो रहे हैं पाण लगना बभुव वो लता अपने आप ही से श्याम सुंदर के श्रीहस्त में आकर के विराजमान हो जाती हैं नाना मंजु कुंज अनेक प्रकार की कुंजें जहां पर विराजमान हैं मणि मंदिर विराजमान है वैभव की ओर किसी की दृष्टि नहीं है दृष्टि केवल श्याम सुंदर की सेवा के लिए ही है मणियों से बनी हुई नुकुंज हैं परंतु उनमें कोमलता और सुगंधता सुगंध ये मणियों में भी अपरूप से प्रकट होती हुई विराजमान हो रही है जितनी भी सेवा कुंज हैं श्री मोहन महल उनके चारों ओर जो सेवा कुंज हैं उन सेवा कुंजों में जितनी भी ऋतु सब सब काल में सेवा करने के लिए विराजमान प्रातः जो मंगला कुंज है उसमें जहाँ बसंत ऋतु विराजमान है स्नान कुंज में स्वाभाविक रूप में ही वर्षा ऋतु विराजमान है जब आप वन विहार करने के लिए जाए वहाँ पर पावस ऋतु अपने आप विराजमान है जहां आप नृत्य करते हुए विराजमान हो शरण ऋतु विराजमान हैं जब विश्राम करने के लिए पधारें शिशिर ऋतु विराजमान हो जाए जब भोजन करने के लिए विराजमान हो वहां पर शिशिर ऋतु उपस्थित हो जाए जब शयन करने के लिए विराजमान हो उस कुंज में सुंदर रूप से जो हेमंत ऋतु है वो विराजमान हो जाए ऐसे जितनी भी ऋतु वे सब सेवा करते हुए यथाकाल श्रीमद वृंदावन में अपूर्व से विराजमान हैं। है ताभिभ ता उदार चेष्टता प्रेत खण उत्फुलखी भी अच्छुता आज वे अश्वी अच्छुत जो रूप माधुर्य गुण लीला कला किसी में भी तनिक भी च्युत नहीं है इसलिए उनका नाम है अच्युत सब गुणों में परिपूर्ण होकर के रस में परिपूर्ण होकर के जो विराजमान वे श्री आज सब प्रियागणों के साथ में विलास करते हुए प्रेम को बढ़ाते बढ़ाते ही विराजमान जहां प्रेम में कहीं न्यूनता नहीं है प्रेम में कहीं वृतृष्णा नहीं है जो प्रेम सदा बढ़ाए मिलत मिलत मिलवो चहे मिले मिलन की भूल मिले रसक व रंग सौ फूल जहां शिवप्रियालाल परस्पर बढ़ते हुए भी विराजमान हैं उपगीय मान उद्गायन श्री श्याम सुंदर कोई गायन करते हैं शिवप्रिया भी उसी राग उसी तल ताल में गायन करती हैं उपगीयमान उदगान श्याम सुंदर ने कोई गायन किया उसी राग में शिवप्रिया भी गायन कर रही हैं श्याम सुंदर के जो पद हैं उनमें कहीं एक मात्रा का अंतर करके श्री श्याम के वचन का ही श्री प्रिया गायन कर रही हैं श्याम के पद में संबोधन था सुंदर श्री श्याम जब गायन करेंगे तो सुंदरी संबोधन है श्री प्रिया जी गायन करेंगी उसी पंक्ति का तो उसमें सुंदर ये संबोधन कर देंगी केवल इकार की माता की एक ही जगह अकार का प्रयोग करके जहां उपगीय मान उद्गायन उद्गायन करते हुए विराजमान हैं, जहां कभी ताल परिवर्तन करके कभी स्वर जो है उनका परिवर्तन करके भी उपगीय मान उद्गायन गायन करते हुए विराजमान हैं, और ऐसे गायन गायन में ही श्री प्रिया लाल इनके गायन में पूरी रागमाला प्रकट हो जाए यदि कहीं नटराग में प्रारंभ किया है उसको ही बदल करके कहीं ब्यागराग में परिवर्तन करते हुए विराजमान हों ऐसे उपगीयमान उद्गायन तो उपगीयमान उद्गायन में कई भाव कभी कोई ध्वनि बदल करके कभी कोई शब्द बदल करके कभी राग बदल करके कभी ताल बदल करके उन्हीं पदों का गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं मालाम विभ्रत वैजयंती आपने सुंदर माला धारण कर रखी है श्री वृंदावन में विचरण कर रहे हैं ऐसे श्री श्याम सुंदर आप फिर श्री कुंज अपने जो महल हैं उन महल से निकल करके श्री वृंदावन यमुना तट के ऊपर उस समय पधारे हैं और यमुना तट के ऊपर आकर के सुंदर जहां पर रास रासचतर विराजमान हैं वहाँ रासचतवर में आप प्रियागणों को संग में लेकर के श्री बंशी के निकट की रासचत्वर की बेदी के ऊपर पढ़ा हैं इतम गायन मधुर विपिनम श्री सप्तम वृंदावन की शोभा का दर्शन करके अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं और कुटिम प्राप्त कृष्ण श्री रासचत्वर उनको श्री श्यामचंद्र ने प्राप्त किया है कुटिम में पहुंचे वहां श्री यमुना की अपूर्व शोभा उनका दर्शन कर रहे हैं अथागता नाम सज्जलांत काम साह तथा पदाद्रेश तरंग हस्तई श्री यमुना जी ने उस समय अपनी तरंगों को कुछ बढ़ाते हुए श्री श्याम चंद्र के चरणों का प्रक्षालन किया है श्री किशोरी जी के चरणों का श्री यमुना जी तरंग अपने आप भरती हुई आ रही हैं जहाँ प्यारे खड़े हैं और आपके चरणों का श्री यमुना प्रक्षालन कर रही हैं नद्या पुलिन महाविश्यो गोपी हिम बालुकम जुष्टम तत्तलानंद कुमदामोद वायुना नदी के पुलिन में श्री श्याम सुंदर प्रियागण पधारे हैं कुमद की आमोद सर्वत्र सर्वत्र विराजमान हैं और वहां पर श्री शिवजी भी जिस रास में सम्मिलित होकर के गोपी वेश धारण करके विराजमान हो रही हैं गोपीश्वर रूप में भी उस लीला का दर्शन करते हुए विराजमान है तत् गोविंद रासक क्रीड़ा मनोवृत वहां पर श्री गोविंद ने अपने अनुगत जितनी भी प्रयागण हैं उन प्रयागणों को संग में लेकर के रास लीला प्रारंभ की श्याम सुंदर की अभिलाषा देख करके श्री सब रासोत्सव संप्रवृत्ता सब प्रवृत्त हुआ और श्री श्यामचंद्र ने उस समय रास क्रीड़ा प्रारंभ की है स्त्री रत्न बाहू भी जितनी भी गोपी हैं उन सबों के साथ में बाहु जोड़ करके सखियों ने मंडल बना करके श्याम चंदर को बीच में घेरे में ले लिया है और श्रृंखला बना करके शामचंदर को बीच में लेकर के सब गोपी खड़ी हो गई हैं अन्य बद भी अपनी भुजाओं को जोड़ करके मन में विचार कर रही हैं कि काला धोखा तो नहीं देता है पर तो कभी कभी छिप जाए इसलिए चोर पकड़े में, पकड़ने में आ गया है इसलिए बीच में ही रखो तो जैसे चोर को बीच में रखा जाए एक दफे अंतर्धान हो गए थे रास में कहीं दोबारा नहीं चले जाए इसलिए श्रृंखला बना करके श्याम सुंदर को बीच में ले लिया है और श्री सुंदर ने अपनी दोनों भुजाएं उस समय दोनों और प्रियाओं के कंठ के ऊपर धारण कर रखी हैं द्वै गोपी बिच बिच माधव इस तरह से आप नृत्य करते हुए विराजमान हैं श्री बिल्व जी ने वर्णन किया है अंगना मंगना मंत्रा माधवम माधवम माधवम चांतरे राध्य देवी की नंदना आश्री यशोदा नंदन सुंदर आज इत गोपी उत गोपी मध्य में माधव नृत्य कर रहे हैं यदि एक गोपी एक माधव होकर के दोनों गलबैया देंगे तो एक माधव को एक गोपी को एक माधव की दाहिनी भुजा और दूसरे माधव की बाई भुजा का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा और दो नायकों का एक नायक को स्पर्श प्राप्त होगा तो रसाभास का प्रकरण उपस्थित हो जाएगा इसलिए गोपी विश्व माधव जब गोपियों को यह विश्वास हो गया कि नहीं श्याम सुंदर कहीं जाएंगे नहीं अब तो हमारे प्रेम की डोरी में बध गए हैं उस समय जैसे ही गोपियों ने अपनी श्रृंखला खोली वैसे ही जितनी गोपी उतने माधव हो करके विराजमान हुए और सब गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं कभी रास मंडल जो है उसके तीन घेरे विराजमान हो रहे हैं जो कर्णकाल का घेरा है उसमें श्री राधिका और अष्ट सखी उनके साथ में आप मध्य मंडल में नृत्य करते हुए विराजमान उसके मध्य का जो घेरा है उस मध्य के घेरे में जो अष्ट युथेश्वरी गण हैं श्री चंदावली जी पद्मा जी शैबिया जी श्री धनिष्ठा जी श्री धन्या जी श्री शामला जी श्री राधिका ललता विशाखा इनके जो यूथ हैं वे मध्य मंडल में भी नृत्य करते हुए आठ जो युथेश्वरी हैं उनके यूथ नृत्य करते हुए विराजमान और तीसरा जो घेरा है वो तीसरा घेरा उन साधन सिद्धाओं का घेरा है जो श्रुतचरी मुनचरी ऋषिचरी होकर के विराजमान हैं, पूर्व पूर्व कल्पों में श्री कृष्ण का रूप दर्शन करके जो जनकपुर वासनी स्त्रीगण मोहित हुई जो कुंडनपुर वासी जो स्त्रीगण हैं, वे मोहित हुई वे सब सबकी सभी सब यहाँ विराजमान हैं, जितनी भी श्रुतियां हैं वे भी तीसरे मंडल में जो साधन सिद्धागण हैं, उनका मंडल सुशोभित हो रहा है श्री प्रिया जी ने सब में अपनी सामर्थ्य स्थापित की हुई है इसीलिए श्री श्याम उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं राधिका के अतिरिक्त राधिका भाव के अतिरिक्त कहीं श्री श्याम की किसी अन्य गोपी में कभी आसक्ति नहीं हो सकती है प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनुप एक जो आनंद तत्व है वह आनंद तत्व ही प्रियाला वृंदावन <coughs> इन चार रूपों को धारण करके विराजमान हो रहा है चारों वस्तुएं अलग नहीं है एक ही पदार्थ लीला करने के लिए अनेक रूप धारण करके वह आनंद तत्व ही विराजमान है कृष्ण रूप श्री राधिका राधे रूप श्री श्याम और दर्शन को ये दो हैं, हैं एक ही सुखदाम एक स्वरूप होकर के ही तत्व में विराजमान हैं लीला करने के लिए यहां दो स्वरूप धारण करके और दो की जगह चार स्वरूप धारण करके सहचरियों वृंदावन के स्वरूप को भी धारण करके ये क्रीड़ा कर रहे हैं अन्योन्याब्द बाहु भी भाव प्रसार प्रारंभ कराल कोलू श्री प्रियागण उनके हृदय में श्याम सुंदर की मैं सेवा करूं यह स्थाई भाव विराजमान है सर्वात्मना अंग संग के द्वारा भी श्याम सुंदर की सेवा करूं यह भाव विराजमान है स्थाई भाव जिस समय अपने में अनुगत श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं श्याम सुंदर इनके विभाव इनके विषय विभाव होकर के विषया लंबन होकर के विराजमान श्याम सुंदर का भाव श्याम सुंदर की सारी चेष्टाएं वही श्री प्रियाओं के लिए उद्दीपन बनकर के विराजमान हैं ऐसे कार्यूरूप श्याम सुंदर विभाव सामग्री का दर्शन करके इन प्रियाओं में कार्य रूप में अनेक अनेक चेष्टाएं कटाक्ष कटाक्षपात मृद मुस्कान नैनों के द्वारा मिलन अभिसार निकट श्याम सुंदर का स्पर्श श्याम सुंदर को श्री हस्त पकड़ करके श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करना ये सारी जो कार्य उत्पन्न होते हैं वे कार्य ही अनुभव होकर के विराजमान जिनमें हाव भाव हिला विभ विच्छि अनेक अनेक जो भाव हैं वे भाव अनुभाव प्रकट हो रहे हैं कुछ भाव आहार्य होकर के विराजमान हैं, कुछ कायिक भाव होकर के विराजमान हैं कुछ सहज भाव होकर के विराजमान हैं कुछ अन्य अन्य जो भाव हैं वे विविध प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं इस प्रकार उन सब भावों को धारण करके श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक आप नृत्य करते हुए जहां विराजमान हो रहे हैं तो भाव प्रसार परंभ तो स्थाई भाव रूपी जो मूल रस वह विभाव सामग्री कृष्ण का दर्शन करके उदय हुआ वही अनुभाव रूपी सामग्री के द्वारा कहीं पुष्ट हुआ और अनुराव अनुभाव रूपी सामग्री से पुष्ट होकर के वही संचारी भावों के द्वारा कहीं छोटी छोटी जो तरंग हैं जैसे मुख्य तरंग में समाहित हो जाती हैं इसी प्रकार संचारी भाव के रूप में अनेक अनेक हर्ष उत्सुकता चिंता आदि जो भाव हैं, वे छोटे छोटे भाव आए मुख्य भाव में मिलकर के विराजमान हो रहे हैं तो बाहुप्रसार पहले श्री श्याम सुंदर अपनी भूजाओं को फैला रहे हैं प्यारे के इस आमंत्रण को देख करके प्रिया के हृदय में जो उद्दीपन विभाव उत्पन्न हुआ उद्दीप विभाव में प्रिया भी अपनी भूजाओं को फैला करके श्याम सुंदर को अपने हृदय में धारण करना चाहती हैं तो बाहु प्रसार फिर पर एक दूसरे का पर्रम्हण करके फिर कर अलक उरु रसद प्रभृति श्रियंग उन सब का स्पर्श करते हुए नर्म नखाग्र रूपी जो अनुभव सामग्री है उस अनुभाव सामग्री से उस भाव को कहीं प्रकट करते हुए खेल्यावलोक हस्ते कभी परिहास कभी अवलोक कभी हास हसी इनके माध्यम से विविध संचारी भावों को भी इन अनुभावों के माध्यम से संचारी भावों को प्रकट करती हुई ब्रिज सुंदरी नाम उत्तम भयम रथपतिम श्री ब्रज सुंदरियों के हृदय में जो स्थायी भाव रूपी सामग्री विराजमान थी स्थायी भाव विराजमान था वही विभाव अनुभाव संचारी भावों की संपत्ति से सुपुष्ट होकर के परम परम आस्वादनीय बन जाता है जैसे दही है मूल वस्तु और उसमें ही थोड़ा सा आम मिलाया थोड़ी सी काली मिर्च मिलाई थोड़ी सी मिश्री मिलाई थोड़ी सी इलायची मिलाई सुगंध मिलाई और उसका एक अद्भुत रस बन जाए रसाला जिसमें आम का भी स्वाद आ रहा है दही का भी स्वाद आ रहा है इलायची का भी आ रहा है काली मिर्च का भी स्वाद आ रहा है जिसमें गुलाब का भी स्वाद आ रहा है तो जैसे मिलकर के एक अपूर्व रस बन जाए इसी प्रकार स्थायी भावरूपी जो दही था वही विभाव अनुभाव संचारी भावरूपी सामग्रियों से मिलकर के परम परम अपूर्व आस्वादनीय बनकर के विराजमान हुआ तो उत्तम भयम रथपतिम रमयाचकारो वो जो हृदय में रथपति माने जो स्थाई भाव था वही ऊंचा उठते हुए विराजमान हुआ और श्री प्रिया रमयांचो श्याम के साथ में रमण करती हुई विराजमान हो रही हैं एक दक्षिणा से बरभुज बल परस्या श्री श्यामसुंदर कभी दो गोपियों के कंधे के ऊपर हाथ रख के मतवाले हाथी की तरह से झूमते हुए नृत्य कर रहे हैं गायन करते हुए नृत्य कर रहे हैं कभी गोपी के गोपियों ने जो श्रृंखला बनाई हुई है उस श्रंखला के नीचे से बीच में से निकल कर के एक जैसे रस्सी बट रही हो इस तरह से रस्सी बांटते बटते हुए आप विराजमान हो रहे हैं वल्याम नूपराणाम किंकिणाम से योजना सप्रियाणाम अभूत शब्द तुम लो रास मंडले उस समय श्रीप्रियाओं के श्री अंग में विराजमान आभूषण रूपी सखी वे भी अपूर्व रूप से आनंद में किलकारी कर रही हैं और वे अस्त हो रही हैं सखी का स्वभाव है कि वह वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है और सखी का स्वभाव है कि वह कहीं भी रूप माधुरी का दर्शन करके मूर्छित भी हो जाती है ऐसे ही ये आभूषण भी सब मूर्छित होते हुए विराजमान हो रहे हैं वलयानाम जब रास करने के लिए पधारी थी उस समय पुष्प की जो चूड़ियां थी वे खिले हुए पुष्प थे इससे खिले होने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे पाटला धारण कर रखे हैं एक एक पाटला है परंतु तो अब जब मुरझाए तब वे चूड़िया अलग अलग हो रही हैं तो अलग अलग दिख रही हैं वलयानाम कि ये नीली चूड़ी है ये लाल चूड़ी है ये हरी चूड़ी है उनके अलग अलग रंग अलग अलग अब दिख रहे हैं वलया नूपुर नारे झड़त्कार कर रहे हैं किंकणी न्यारी झड़त्कार करती हुई विराजमान है पहले वलय जहां पर हस्ता हस्ती में वलय स्वर करते हुए विराजमान फिर नूपुरानम मिलन में नूपुर स्वर करते हुए विराजमान जब पौरुष प्रकट हो रहा है उस समय नाम किंकिंकिणी जो है उनकी भी अपूर्व ध्वनि जहां होती हुई विराजमान हो रही है सब प्रियाणाम अभु छब्दस तुम तुमल जो स्वर है वो मंडल में हो रहा है आदन भुज विदी श्री प्रियालाल उस समय नृत्य के जितने भी भेद हैं उनको प्रकट कर रहे हैं सबसे पहले चरण के जो नृत्य है उसको प्रकट कर रहे हैं तत्त थै किट किट किट धाम तो ऐसा कहकर के जो आप चरण का विन्यास करें पदक विन्यास के द्वारा जीवन की एकाग्रता जीवन का जो लक्ष्य है वह पदक के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं पाद्यास ही पहले चरणों से नृत्य हुआ चरणों से ताल प्रकट की गई फिर चरण तो रुक गए हैं और वाद्यवृंद जो मंजिरीगण भजा रही हैं मृदंग वो मृदंग चालू है स्वर मंडल व स्वर करता हुआ विराजमान उस समय भुज विद्युत भी भूजा जो है उनसे आप संवाद को प्रकट करती हुई श्री प्रियागण प्रकट कर रही हैं तो चरणों के द्वारा जीवन की एकाग्रता हस्तक के द्वारा संवाद और सस्मृतई और भ्रुवलासई फिर स्मित और भ्रुविलास इनके द्वारा विभिन्न संचारी भाव उनको प्रकट करते हुए विराजमान तो के तीनों भेद चरणक हस्तक और नेत्रक इन तीनों के द्वारा अपने भाव जो हैं उनको प्रकट करते हुए विराजमान हो रही हैं ऐसा लगे कि कहीं कमर टूट नहीं जाए तो भजन मध्य कमर जैसे टूट ही जाएगी ऐसी झुककर के ईच लेती हुई श्री किशोर रिजु विराजमान हो रही है चल कुछ पटई जहां अंचल का ठिकाना नहीं है जो अंचल है वही चंचल होकर के विराजमान है ये तो नव किशोरी होकर के विराजमान अतः श्रीअंग तो सुस्थिर होकर के सदा सदा विराजमान है अतः न तो कुचई बट कुछ पटई जो अंचल है वो हिल रहा है श्रीअंग जहां सुस्थिर होकर के विराजमान है गंड लोलई कपोल जो हैं उनके ऊपर अलकावली आ रही हैं सुद्यन मुखशाह पुश्वेद जिस समय बंदनी के ऊपर टपक्कर के लट लपक्कर के बूद जो झब्बा हैं मोतियों के उन झब्बाओं के नोक पर आकर के जब बूध विराजमान होती है पुष्वेद की उस बूध की शोभा के आगे मोती की शोभा भी फीकी। प्रश्वेद की जो शोभा है वो जितनी श्रेष्ठ है वैसी शोभा और कहीं नहीं है अतः भावजन जहां श्री मुख्य ऊपर विराजमान हो रहे हैं यह प्रश्वेद श्रमजन्य नहीं है यह भाव से उत्पन्न होने वाला ही प्रश्वेद है कबर रचना ग्रंथ कहा चोटी खुल रही है कहा अमूला खुला है अब रात में कोई ध्यान तो नहीं रहेगा रात में तो अमूला खुलेगा ही खुलेगा चोटी बिखरेगी बिखरेगी उसके पुष्प बिखरेंगे ही बिखरेंगे हाथ के वलय टूटेंगे ही टूटेंगे वायुबंद टूटेंगे जो सुंदर किंकणी है वह मृण होगी ही होगी तो आज चल कुछ पटी कुंडली कवर रचना ग्रंथ यह जिनके केश धमिल नारे बिखरते हुए चले जा रहे हैं ऐसे ये कृष्ण बद्धवा गोपियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया कृष्ण बधु बधु कौन जो बांध करके रखे उसका नाम बधु तो कृष्ण को ये बांध नहीं हैं इसलिए ये कृष्ण बद्धवा अपूर्व से सुशोभित हैं गायंत स्तंभ तड़ तेवताम चक्र विज इन प्रियाओं की शोभा ऐसी है जैसे बादल के बीच में सुंदर मेघ की शोभा बिजली की शोभा हो जैसे बिजली बादल में ही शोभा को प्राप्त होती है ऐसे राधा नाम लेने पर कृष्ण अपने आप आ जाते हैं कृष्ण नाम कहने पर श्री राधिका आए नहीं आए नारायण वराहृ सिंह यानी कौन कौन से स्वरूप प्रकट हो जाए कृष्ण कहने पर परंतु राधा कहने पर श्री कृष्ण की जो शोभा है वही परिपूर्ण रूप से एकमात्र आएगी तो कृष्ण बद्वा ये कृष्ण की बधु होकर विराजमान हैं, ये अपूर्व से <coughs> कृष्ण बदवा गायन त्य स्तंभ श्याम सुंदर की शोभा का गायन करते हुए ही विराजमान हो रही हैं, जैसे तरितवता मेघ चक्रे विरेजोह मेघ के बीच में बिजली की शोभा ऐसे ही श्री राधिका के साथ में गोपी के साथ में कृष्ण सर्वदा जुड़े हुए हैं कृष्ण के साथ में गोपी जुड़े कभी प्रकट हो सामने आए या ना आए हो सकता है परंतु तो राधिका कहने पर कृष्ण सामने अपने आप ही आ जाएंगे मूर्ता संगीत शास्त्रोपनिषद चित्र मेता विरासान उस समय रास में मूर्तमान होकर के सेवा करने के लिए संपूर्ण संगीत शंगी, संगीत शास्त्र जितने भी उपनिषद हैं वे मूर्तमान होकर के बहिर्मंडल में आ गए हैं और बहिर्मंडल में सब श्रुतियां श्री प्रिया लाल के उस गायन में सेवा करती हुई विराजमान हो रही हैं कभी नृत्य भी प्रया रूप में नृत्य भी कर रही हैं कभी सेवा करती हुई ये विराजमान हो रही हैं वैन क्यों वेण विक्या कभी वेण की होकर के बीणा बजाती हुई कभी वेणु बजाती हुई ये विराजमान हो रही हैं तो बैणिक्य कभी बीणा बजाती हुई और कई कभी वैण विक्या कभी वेणु बजाती हुई ये गोपिकागढ़ अपूर्व से विराजमान हो रही हैं कभी हाथ की ताली देकर के जो सम है उसको दिखाती हुई विराजमान हो रही हैं। सम वह संगीत का भाग है जहां पर लय ताल और राग स्वर तीनों एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएं, उसका नाम सम। सो जो ध्रुव है उस ध्रुव को मिलाती हुई विराजमान हो रही हैं संगीत के चार भाग कहीं ध्रुव उसके बाद में अंतरा उसके बाद में आभोग इसके बाद में ध्रुत और ध्रुत में जो समाधि की स्थिति है तल्लाना तराना उसमें जो समाधि की स्थिति है स्वरब्रह्म उसका कहीं साक्षात्कार करते हुए विराजमान उनको गायन करती हुई ये विराजमान होती हैं ध्रुव वह भाग है संगीत का जहाँ पर स्थायी रस को कहीं प्रस्तुत कर दिया जाए बहुत संक्षेप में प्रारंभ करके और उसको पूर्ण रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए उसका नाम ध्रुव या स्थाई है उस ध्रुव में विभिन्न जो संचारी भाव आएंगे उन संचारी भावों को प्रकट करने के लिए ही जहां अंतरा उनके रूप में अंतर रूप में जो भाव आ रहे हैं संचारी भाव आ रहे हैं उन संचारी भावों का जहां विस्तार है वह अंतरा में होगा भावों का विस्तार ंतरा में किया जाएगा वो भावों का जो विस्तार है वही आभोग में उसका पुनः पुनः आस्वादन और लय के साथ में स्वरों के उत्थान पतन और आलाप के साथ में उसका ही आस्वादन प्राप्त किया जाएगा वह आभोग और इसके बाद में दुर्तगति जो दुगुण त्रिगुण चौगुण उनमें कहीं समाधि की जो स्थिति है उस समाधि की स्थिति को प्रकट करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं तो आज अंग उपांग के माध्यम से जितने भी भेद हैं उन सब को प्रकट करती हुई और फिर ताली बजा करके कभी भौवों को नचा करके जो स्वर की अद्भुतता है जो कला प्रकट की उसको कहीं सखी को संकेतित करती हुई रेखांकित करती हुई शिवप्रिया भवों को नचाते हुए भौवों के द्वारा कहीं सम को दिखाते हुए कभी हाथ के द्वारा सम को दिखाते हुए और कई भी चरण की थाप के द्वारा सम को दिखाते हुए उस गायन को करती हुई विराजमान हो रही हैं वाग्य कारक गुणई उपलक्ष्यताम संगीत तंत्रहसाम रहस्यम अपपार गानम ये सखीगण कुछ ऐसी हैं जो वाग्य वाणी के द्वारा गायन कर रही हैं और वाणी के द्वारा गायन करके अपने रूप को परिवर्तित करती हुई भी विराजमान जैसे कोई एक अभिनय का अभिनेता अपने स्वर की भंगिमाओं को बदल करके विभिन्न भूमिकाओं को प्रस्तुत करता है कभी स्वर की भंगिमा को बदल करके वह सेवक बन जाता है कभी स्वर की भंगिमा को प्रकट करते हुए वाह स्वामी बन जाता है तो जैसे काकू की भंगिमा के द्वारा एक मोनोएक्टर, एक्टर एकाभिनय करने वाला वह विभिन्न भावों को प्रस्तुत करता है इसी प्रकार ये प्रियागण भी गायन करते हुए कभी षडज में कभी मध्यम में कभी पंचम में विभिन्न रस विभिन्न भाव उनको अभिव्यक्त करते हुए विराजमान हो रही हैं। दो प्रकार के गीत गा रही हैं एक मार्गीय और दूसरे देशी गीतम द्वेधा मार्ग देशीय भेदा जहां स्वर की प्रधानता होकर के शास्त्रीय जो राग उन राग माता माता जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों का जहाँ प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है और उनकी रक्षा की जा रही है जातियों की जातो राग मातरा जाति जो है वे राग की माता कहलाती हैं उन जातियों का पालन करते हुए कभी संपूर्ण जाति कभी औधव कभी वे ष जो जाति हैं उनका प्रयोग करते हुए कहीं सातों कही स्वरों का प्रयोग कहीं छ स्वरों का प्रयोग कहीं पाँच स्वर का प्रयोग तो संपूर्ण साढ़ज और औधव ये तीन प्रकार की जो जातियाँ हैं उन तीन प्रकार की जातियों का प्रयोग करते हुए जहाँ अपूर्व रूप से गायन करते हुए वे विराजमान हो रही हैं और उन जातियों में स्वर जाति अमिश्रता अम्ष्च्र अमिश्रित जो स्वर जाति हैं वे जाति कहीं प्रकट हो रही हैं तो जहाँ संगीत की शास्त्रीय गायन के जो मूल राग हैं उन शास्त्रीय रागों का ही गायन किया जाए उसका नाम है मार्गी जहां शास्त्रीय राग को छोड़कर के लोक धुनों को भी कहीं अपनाया जाए उसका नाम है देशी तो दोनों प्रकार के देशी और मार्गी दोनों प्रकार की जो गीत हैं उनका गायन करते हुए विराजमान जो संगीतकार हैं पहले शास्त्रीय गायन करते हैं और फिर अपने गीत की समाप्ति पर कहीं देशी गायन करते हुए वे गीत का समापन भी करते हुए विराजमान होते हैं तो गीतम द्वेधा मार्ग देशी भेदा त्रिश च मार्ग प्रभेदा तीन चार जो मार्ग के भेद हैं उनको उलट पुलट करके वे गायन करते हुए उलप तरफ जो गायन की पद्धति हैं उन रक्तरब का प्रयोग करते हुए वे गायन करते हुए विराजमान होते हैं पीछे के पंक्ति को पहले पहले की पंक्ति को पीछे ऐसे उलट पुलट करके जहाँ गायन करते हुए विराजमान होते हैं और इनमें एक ताल में दूसरी ताल दूसरे ताल में तीसरी ताल इनको मिलाते हुए अनेक अनेक देशी के जो भेद हैं उन देशी गायन के भेदों को प्रकट करते हुए श्री श्याम सुंदर ये करताल देकर के विराजमान हो रही हैं मृदंग जो है उनके ऊपर थाप उपांग जो हैं उनका कभी गायन कर रही हैं कभी हुआ करते हुए भी जय हो जय हो ऐसा कहकर के भी प्रशंसा करती हुई विराजमान हो रही हैं पाद्यास ही चरणों के इस प्रकार धी धी धी तथी धी, धी इत्यादि मुख से जो पर्ण हैं नृत्य की उन पर्णों का गायन करते हुए विराजमान हो रही हैं बीणावादनी बेणुवादिनी ये अपूर्व रूप से गायन कर रही हैं श्याम सुंदर के उस रास में गोपियों के इस रास में चार प्रकार के जो वाद्य हैं वे एक साथ बज रहे हैं कुछ वाद्य तंत्री वाद्य हैं जो तार से बजने वाले हैं बीड़ा तानपुरा सारंगी ये तंत्री वाद्य हैं कुछ वाद्य ताल वाद्य हैं जैसे नूपुर झांझ ये ताल तालवाद्य कुछ अनद्यवाद्य हैं जो चोट देकर के बजते हैं या तो लकड़ी से चोट देकर के या हाथ की थाप देकर के जो बचते हैं कुछ शिशिर वाद्य हैं जो फूंक से बचते हैं इस प्रकार आनध्य शिशिर ताल और तंत्री चारों प्रकार के वाद्य जहां अपूर् से विराज विराजमान हो रहे हैं अब श्री श्याम सुंदर जब नृत्य कर रहे हैं उस शोभा का वर्णन कर रहे हैं श्याम सुंदर यदि बीच के घेरे में आप बामावर्ती होकर के नृत्य करें तो बाहर का जो घेरा है वह दक्षिणावर्ती होकर के नृत्य कर रहा है कभी आप दक्षिणावर्ती होकर के नृत्य करें तो बाहर का जो घेरा है वह बामावर्ती होकर के नृत्य कर रहा है बामावर्तने कृष्णो भ्रमती यदा तदा दक्षिणावर्त रीत्या तदमंग्या श्याम सुंदर कभी एक घेरे में ही श्याम सुंदर यदि बामावर्ती है तो बगल की जो प्रियागण है वो दक्षिणावर्ती होकर के नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं। कोई सखी उस समय दीप का आलोक लेकर के मशाल लेकर के उस समय रास में खड़ी हुई हैं। अपूर्व शोभा का दर्शन कर रही हैं। ताल बजाते समय कोई जोर का आघात करती हैं। उस समय पूरा पुलिंद वह सिक्त होकर के विराजमान हो जाता है आज मृदंग बोल रहा है कि ताधिक ताधिक इति नादयन मृदंग है तछुत्वा सुरपुर नर्त समाज है कि ये मृदंग कह रहा है कि अरे जिन ने इस रास का दर्शन दर्शन नहीं किया उनको धिक्कार है धिक्कार है ताधिक ताधिक ऐसा कहकर के ये मृदंग जैसे बोल रहा है आपके नृत्य गायन को सुनकर के जितनी भी देवांगना देवतागण वे अपने विमान में बैठ कर के आ गए हैं परंतु तो पूर्व दिशा में जहाँ चंद्रमा उग रहा है वहाँ पर निखर होते हैं क्यों कहीं परछाई पड़ेगी इसलिए परिक्रमा दे करके आकर के पश्चिम दिशा में ये सबके सब दर्शन कर रहे हैं कि हमारी परछाई कहीं शिवप्रियालाल के ऊपर रासमंडल पर नहीं पड़े संगीत प्रिय जाति हैं इसलिए श्री देवतागणों को कृष्ण का दर्शन तो हो रहा है परंत प्रियाओं का दर्शन नहीं है पुरुष जाति को प्रियाओं का दर्शन नहीं है श्री श्याम सुंदर के और प्रिया के संगीत को ये श्रवण कर रहे हैं परंत दर्शन नहीं है प्रियाओं को जो स्त्री जाति हैं उनको युगल का दर्शन भी हो रहा है संगीत का भी दर्शन है परंतु तो भाव का दर्शन नहीं है भाव का दर्शन होगा मंजरीगणों को तो जो मंजरीगण हैं उनको संगीत रूप और भाव तीनों का दर्शन है परंतु तो जो पलकर नहीं हैं ऐसे देवताओं को केवल संगीत का दर्शन है और संगीत का दर्शन करके वे पुष्प पुष्पवृष्टि करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो गंधर्वपाली भी अनुब्रत आवश्य गाली जो है चित्रस इत्यादि गंधर्व वो जिनके ऊपर पुष्पवृष्टि करते हुए विराजमान हैं, केवल संगीत को सुन करके श्री श्याम सुंदर पाल का की समाप्ति हो जाने पर उस समय आप अपनी भुजा को जब प्रिया के स्कंध के ऊपर रख रहे हैं उस समय जहां सम आता है वहां पर श्री प्रिया की रसद कुंज के ऊपर थाप देते हुए जैसे ताल जो हैं उनको प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं कोई गोपी उस समय घेंटू के बल पर बैठी हैं और घेंटू के बल पर दाहिनी जांग के ऊपर अपना का भार लेकर के बाईं जांग के द्वारा घूमती हुई आज फिरकी देती हुई ये नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं तो दाना दाहिनी जो जंघा है वह कमल कोष के समान कुछ टेढ़ी है और कोहनी उठा करके ये नृत्य करती हुई उस समय फिरकी देती हुई विराजमान हो रही हैं भुजाओं को फैला करके जैसे ऐसा लगता है जैसे कुसुम धनुष कांचनी चक्र के वो कि सोने की कोई चकई ही घूम रही हो ऐसी घूमती हुई ये गोपी पूरे मंडल में नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं, श्री प्रियाओं की जो चूड़ी हैं वे अपूर्व से विभिन्न गति उनको प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रही हैं श्री श्याम सुंदर की भुजा को कोई गोपी अपने कंधे के ऊपर धारण करती है यह श्यामदाजी की शोभा का वर्णन किया श्री चंदावली जी उस समय नृत्य करती हुई आई श्याम सुंदर का स्पर्श कर रही हैं और श्री प्रिया काचिद रास पर श्रांता पार्श्वस्थस गदा बढ़ता है जगरा भावना स्कंदम जहां श्री प्रिया श्याम सुंदर का यह बहाना बनाती हुई मैं थक गई हूं तत्वता थकी नहीं है अंत प्यारे का स्पर्श करने के लिए थकावट को श्रम को बहाना बना करके प्यारे के कंठ को ग्रहण करती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही हैं। काचि समम मुकुंदेनो स्वर जाति अमिश्रता श्री विशाखाजी कह रही हैं, बोल श्याम सुंदर ऐसे हो हल्ला में आनंद नहीं आए पता नहीं लगे आपकी कला सामने प्रकट हो रही है मैं बीन लेती हूं आप गाओ सु so प्यारी जब गहो बीन सकल कला गुण प्रवीण एक तान चूक के बजाई जान बुझ करके श्याम चंदर को चुकाने के लिए एक तान चूक करके बजाती हैं श्याम चंदर चूकते नहीं हैं सब प्रशंसा करते हैं परंतु तो, बड़े गवैया के आगे छोटे गवैया को संकोच तो होता ही है खुल करके निगारे हैं श्री विशाखा कह रही हैं श्याम सुंदर खुल करके क्यों निगा हो खुल के गाओ ना तो श्याम सुंदर ने जो श्रुति पकड़ी हुई है उस श्रुति में अपनी श्रुति को मिलाकर के श्री विशाखा ने उन ने पूजता तेनो प्रियता साध साध्वी उस स्वर को उन ऊंचा उठाया है श्याम सुंदर वाह वाह कह कहकर के श्री विशाखा की प्रशंसा कर रहे हैं और अपने गले में पड़ी हुई जो माला है वो श्री विशाखा को धारण करा रहे हैं अब विशाखा ने जब गायन किया श्री ललताजी को तांसूजी, गायक को देख करके गायक में तो तान सूझेगी ललताजी में तान सूझी विशाखा ने जितना स्वर ऊंचा उठाया था उससे भी ऊंचा स्वर उठाया और वहां पर आलाप ले रही हैं सब चुप इतना ऊंचा उठाकर के इतने स्वर में कौन गायन करेगा श्री राशेश्वरी मन में विचार कर रही हैं कहीं ऐसा न हो कि ये जमी जमाई गोष्ठी यहां पर ही खंडित हो जाए टूट जाए इसलिए श्री राधिका आगे बढ़ी और श्री ललता के स्वर को कुछ और ऊंचा उठा करके कुछ आलापचारी लेते हुए अवरोह करती हुई जहां संपल ला करके जिस श्रुति से श्री श्यामचुंदर ने प्रारंभ किया था उसी श्रुति पर लाकर के उस गायन को पुनः सम के ऊपर जब स्थापित किया है श्याम तो प्रिया को अपनी भुजपाश में बांध लिया है तस्म च भवदात आप श्री प्रिया को अत्यंत सम्मान देते हुए विराजमान हो रहे हैं आसीनत सातत्य नो योना वहां पर कोई से ऐसी गोपी नहीं है जिसने नृत्य नहीं किया हो कोई ऐसा नृत्य नहीं है जिसका श्याम सुंदर दर्शन नहीं किया हो श्याम सुंदर की दृष्टि कोई ऐसा श्याम सुंदर का दर्शन नहीं है जहाँ पर गोपियों ने श्याम सुंदर का श्याम सुंदर श्री प्रयागणों का उस समय अत्यंत आवेश में आकर के पर्रमण न किया हो अधराम का पान नहीं किया हो इस प्रकार सब गोपियों के साथ में आप पूर्वक जब क्रिया करते हुए विराजमान हैं हल्ली नामक नृत्य प्रारंभ किया नटी गृह कंठी नाम कर श्रेय नर्त की नाम भवे द्रास मंडली भूये नर्तनम जहां मंडल भूत होकर के नर्तकी गण विराजमान हो हों और नायक बीच में नृत्य करें उसका नाम हल्लीश नृत्य वो हल्लीश नृत्य किया है अब श्री श्याम सुंदर लीला शक्ति ने उसी समय वृंदावन में एक शंकु उत्पन्न किया और उस शंकु के ऊपर एक बड़ा सुंदर चक्र विराजमान हुआ है विशाल चक्र और श्री प्रिया लाल तो आप शंकु के बीच में खड़े हो गए हैं और जितने भी सखी गण हैं वे तीन घेरा बनाकर के उस विशाल चक्र के ऊपर विराजमान है वो चक्र धीरे धीरे जब घूम रहा है यदि तीनों यूथ एक दिशा में दक्षिणावर्ती नृत्य करें तो वो चक्र तेजी से घूमने लग जाए परंतु तो यदि कभी उसको संयमित करना हो तो एक जो घेरा है वह तो दक्षिणावर्ती नृत्य कर रहा है दूसरा बामावर्ती नृत्य करे तो वह कहीं सीमित हो करके विराजमान हो जाए ऐसे चक्र के ऊपर आप नृत्य करते हुए विराजमान हैं। एक बिलस्त का अपूर्व सुंदर वो चक्र जो है वो चक्र विराजमान है तो वहां पर वित तो मात्रोच्च निखात शंकु एक बिलस्त का ऊंचा जो शंकु है उस शंकु के ऊपर श्री प्रियालाल आनंदपूर्वक नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं कुलाल चक्र की तरह से कुम्हार के चक्र की तरह से वह घूम रहा है आज श्री कामदेव वही ही मानो नऊका को चलाने वाला है इन ब्रिज गोपे का गण सब गोपियों को वो जो भाव है वो अपूर्व रूप से चला रहा है उस समय कहीं त्रिभंगी नृत्य कभी चर्चरी नृत्य कभी वीर विक्रम नृत्य नृत्य के कोई भेद हैं उन भेदों को प्रकट करते हुए श्री जो लोक नृत्य पद्धति हैं उन लोग नृत्य पद्धतियों को भी स्वीकार करते हुए श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक कर, नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं कभी जटिल जो ताल हैं उनको प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे हैं दाम दाम किटकिट कणोकु -किट थोक कु आरे ऐसे जो पर्ण हैं उन पर्णों को बोले हैं झेंग द्राम झेन द्राम किटकिट किट धाम झेंग को झेंग को झेंग झुम जो नृत्य हैं उन नृत्य को प्रकट करते हुए थो दिक दाम दाम धाम को झेंग कांग को झेंग द्राम मागत्या सरि चारु पाठक प्रबंध हम ऐसे श्री श्याम सुंदर सुंदर चारु पाठक प्रबंध इनको करते हुए विराजमान हो रहे हैं तालावसाने ताल के समाप्ति पर श्री श्याम सुंदर प्रिया को अपने निज जो महा उसका दान करते हुए परम्हण का दान करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं पुष्टवा कैर केन भुवम क्वचित परा देहम परावृत्य मुहूर् मुहूर्वी कोई नृत्य करते करते एक हाथ से पृथ्वी को छूती है कोई दूसरे हाथ से पृथ्वी को छूती हुई विराजमान हो रही है ऐसे विभिन्न जो मुद्राएं हैं उनको प्रकट करते हुए ये सखीगण विराजमान हो रही हैं श्री प्रियालाल उस समय नृत्य समाप्त करके आप पढ़ारे सुंदर शर्बत जहाँ पर विराजमान हैं उस शर्बत का अपूर्व से पान करते हुए ये प्रियालाल आनंदपूर्वक विराजमान स्वाभाविक रूप में ही प्रेम का मध जिनके नयनों में अपूर्व से विराजमान हो रहा है आज लज्जा बिना कारण के लज्जा कभी बिना प्रयोजन के रोदन तंत्र बिना प्रयोजन के शून्य विवाद ऐसे जो मध्यमत्तता के गुण हैं उनको प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री प्रियालाल दोनों जल केली करने के लिए आनंदपूर्वक पधारे जल केली करके सुंदर व्यातुक्षी जो लीला है उस ब्यातुक्षी लीला को फूलों को, माने जल से जो युद्ध है उस जल से युद्ध करते हुए श्रीप्रियालाल जब उतर करके आए द्वार के ऊपर श्री यमुना जी के किनारे के ऊपर मंजरीगण खड़ी हैं उन्होंने श्रीप्रियालाल को उस समय चीन अंशुक उनके द्वारा श्रेयंग उनका मार्जन किया है पुष्प -पुष श्रृंगार धारण कराई और पुष्प -पुष श्रृंगार धारण करा करके जिस समय पहुंचे हैं आप कुंज भवन में पधारे जल विहार करने के बाद में कुंज भवन में जिस समय पधारे हैं उस समय श्री सखीगण सुंदर भोजन सामग्री लेकर के आई हैं श्री प्रियालाल इन्होंने आनंद पूर्वक दुग्ध जो है वो दुग्ध अरोगा है वेशरचना शयन के अनुरूप जो वेशरचना है उनको धारण करके भोजन करके श्री प्रियालाल जब विराजे कुछ सखीगण उस समय पलंग के चारों छुड़ छोटी छोटी जो चौकी हैं उनके चारों ओर विराजमान हैं श्री श्याम को तांबुल प्रदान कर रही हैं श्याम में किल किंचित भाव प्रकट हो रहा है जिसका लक्षण है गर्भावि लाश रुदित स्मित असुया भय क्रोधाम संकरी कर्णम हर्षात उच्चते किल किंचतम कभी गर्व कभी अभिलाषा कभी रुदन कभी मुस्कान कभी ईर्ष्या कभी भय कभी क्रोध ये सारे के सारे भाव जहाँ हर्ष के साथ में जुड़े हुए हैं जैसे रसाला में दही मुख्य है बेस जो है वो दही है ऐसे ही हर्ष जहाँ पर मुख्य है तो उसके साथ में गर्व अभिलाषा हर्ष क्रोध ये जो भाव हैं ये मसाले के रूप में कहीं मिले हुए हैं और उनका अपूर्व जैसे स्वाद ऐसे ही जहां अनेक भाव एक काल में उत्पन्न हो उनका नाम किल मोटाई भाव उसको कहेंगे जहां प्यारे की चर्चा में रुचि दिखाना और छिप छिप करके प्यारे की चर्चा को सुनना क्या चर्चा हो रही है उसका नाम मोटाइथ है बिब्बोक उसका नाम जहां प्यारे की दी हुई वस्तु का कहीं अनादर करना उसका नाम बिब्बुक वहां मिलन में नेति नेति बचन का उच्चारण करते हुए श्री प्रिया विराजमान हो रही हैं है अत किलिंच बिब्बोकमादो सुखताद भी नाना भावई अलंकारी सुष्टलंकृत्य मूर्त ये सखीगण भाव रूपी श्रृंगारों को धारण करके ही सब विराजमान हैं श्री प्रियालाल उस समय प्रयास करते हुए विराजमान हैं श्री श्याम सखीगण उस समय पहली पूछती हैं कि अरे सखी वह कौन है जिसके नाम का वृंदावन की सारी लताएं गायन करती हैं दूसरी उत्तर देती है राधा नाम जितनी भी लताएं हैं वे सब उत्सुक को होकर के उन्हीं के नाम का उच्चारण करती हुई विराजमान हैं कभी काव्य शास्त्र उनके विषय में विराजमान हो रही हैं और गुंगाली जो अलक हैं वे कस्तूरी तलक के ऊपर पुनरुक्ति को धारण करते हुए विराजमान कस्तूरी की तलक पहले ही शाम बिंदु की कस्तूरी की बिंदी है शाम बंधनी मस्तक के ऊपर प्रिया ने धारण कर रखी है और उसके ऊपर अलक आ रही हैं कह रही हैं अरे इन अलकों को आने की क्या आवश्यकता प्रिया के मुख की नजर उतारने के लिए डिठौना के रूप में शाम बिंदु तो पहले से ही विद्यमान है ये अलग तो उल्टे प्रिया की शोभा को और अधिक बढ़ा रही हैं ऐसे सब आनंदपूर्वक परिहास करती हुई विराजमान हैं श्री प्रियालाल इनके नयनों में जब किंचित नींद आई उस नींद को देखकर के जितनी भी सखीगण हैं वे सब बहाना बना करके उस समय नुकुंज मंदिर के बाहर गई जो मंजरी मंजरीगण हैं वे मंजरी मंजरीगण भी कहीं इधर उधर हो रही हैं बाहर नहीं गई हैं नुकुंज मंदिर में ही हैं श्री प्रियालाल विलास करने के पश्चात आनंदपूर्वक शयन करते हुए विराजमान हैं इस प्रकार ये सखी सखीगण निरंतर निरंतर श्री प्रियालाल की उस रूप माधुरी का सेवा करते हुए विराजमान श्रीमंद महाप्रभु भी यही ध्यान करते करते श्री श्रीवास आंगन में पुष्प शैया के ऊपर शयन करते हुए विराजमान हो फिर प्रातःकाल के समय लीला शक्ति श्री प्रिया इन सबों को जगाएंगी ये सारा रस सखियों का रस है युगल का रस है ही नहीं गावे हम सोई करें सहज लाल लीलाल और करें लाल लीलाल जो हम गावे ही तत्काल अतः अंत में जितनी भी सखीगण उन सबों की वंदना कर रहे हैं ये सात दिन का जो कथा का क्रम आठ दिन का अष्टकालीन लीला का इस सेवा क्रम को यहाँ विश्राम प्रदान कर रहे हैं सखियों की वंदना में पुरानी परंपरा है इस पद का लीला समापन पर निरंतर गायन किया जाता है कि हों इन सखी की बलिहारी बलिहारी सखियों की है जुगल प्रीत और रूप जिनके जीवन यह है सदारी इन सखियों का जीवन युगल की प्रीति और युगल का रूप ही है हो इन सखियन की बलिहारी मैं इन सखियों की बलिहारी जाऊं नैन मग है पान करत दिन तिह रस में रहन लीन शिवप्रिया लाल की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए नेत्रों के माध्यम से ये उस रूप माधुरी का पान करती हैं और सहीन सकत पल पलकन अंतर जैसे जल बिन मीन जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है ऐसे इन सखियों के अतिरिक्त ये सखी प्रियालाल के मिलन के अतिरिक्त कहीं नहीं रह सकती हैं छिन्न छिन्न नवल प्रिया सुख चाहत और न मन कछुभावत प्रियालाल के सुख को ही ये सखी गण चाहती हैं इनको और कोई चीज अच्छी नहीं लगती है हित ध्रुव जी विधि रुचि प्यारी मन तिही तिही भात लड़ावत श्री प्रिया लाल को जो जो रुचि है उस रुचि के अनुसार ही ये सखी प्रियालाल को लगाती हैं और इन सखियों की जैसी रुचि है वैसे ही श्री प्रियालाल विभिन्न सेवा करते हुए निरंतर निरंतर श्री प्रियालाल विराजमान हैं आनंदपूर्वक श्री ब्रिज में श्याम सुंदर का कुंज मंदिर में ये अष्टकालीन लालास विलास सर्वदा सर्वदा विराजमान इस अष्टकालीन लीला की वंदना करते हुए श्रीमंत महाप्रभु गौर गोविंद की जो अपूर्व लीला ये लीला रसिक जनों की परम वस्तु है जो रसिक जन हैं वे ही इसके परम परम अधिकारी हैं नित्य विहार नित्य रसकन को तू का मूड़ मोड़ा में ठीक है अधिकार नहीं है तो इसको दूर से ही वंदना करनी चाहिए करनी तो चाहिए लीला का आश्रय आश्रय तो ग्रहण किया जाएगा परंतु इसके अधिकार की क्षमता सब संतगणों की श्री चरणानंद में वंदना है श्री बड़े बाबा जी महाराज सिद्ध बाबा बचपन से बाल्यकाल से श्री बाबा के चरित्र को श्रवण करते रहे बाबा का कर दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं मिला परंतु तो, हमारे जन्म के दो वर्ष पहले बाबा अंतर्धान हो गए चुवालीस का मेरा जन्म है बयालीस में बाबा इकतालीस में शायद अंतर्धान हो गए परंतु बाबा का दर्शन करने का परन्तु घर में सदा सना श्री बड़े बाबा का ही उदाहरण दिया जाता था कोई भी बात होती नहीं बड़े बाबा ऐसे कहते थे ये वैष्णवों की रीति नहीं है एक आदर्श रूप में श्री बड़े बाबा को कहीं घर में सर्वदा सर्वदा मांगा गया परम परम स्नेह श्री दादाजी के ऊपर बाबा की बड़ी कृपा उन्होंने माथे के ऊपर हाथ रखा बुन्ताई खूब कथा कहोगे लीला तुम्हारी हृदय में स्फुर्त होगी श्री बड़ों के ऊपर अपूर्व कृपा श्री बाबा की मिली श्री बाबा की परपूर्ण कृपा बड़े बाबा की पंडित बाबा की कृपा बड़े से बड़े कठिन से कठिन जो सिद्धांत हैं उनको बाबा चुटकियों में समझ बता दे और जो जो भाव लेकर के आया उसको उसी भाव उसकी उपासना पद्धति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करें पुष्ट है तो पुष्टमार के अनुसार नमबार की है नमार्की के अनुसार रामानुज है तो रामानुज के अनुसार गौरी है तो गौरी भावना के अनुसार सबको उपदेश प्रदान करते हुए विराजमान हो और वो श्री बाबा के अभिन्न स्वरूप लाली श्री छोटे बाबा उनकी जो महिमा है वो तो अद्भुत बाबा को जो वस्तु प्राप्त है वो ही श्री छोटे बाबा श्री कृपाचंद बाबाजी महाराज उनको अपूर्व रूप से प्राप्त है श्री कृपाचंद बाबा जी महाराज के जो इक्यावनवे अंतर्धान दिवस का परसों जो अंतर्धान दिवस है आज अधिवास होगा अधिवास के बाद में कल अष्टकालीन ली का अष्ट कीर्तन और परसों श्री बाबा का धनमंगल उत्सव के साथ में श्री वैष्णव सेवा के साथ में लीला का समापन वो होगा आज बाबा के उत्सव में ही अपूर्ण रूप से अपने सारे उत्सवों को समाहित करते हुए श्री बाबा के श्री चरणार्वनंद में कोट कोट बंधन और इस अवसर पर बाबा के श्री चरणार्वंद में यही प्रार्थना है कि कृपा करके जो गौर गोविंद अष्टकालीन लीला भावना जो भागवत निवास का प्राणधान और वैशिष्ट रहा है वह वैशिष्ट हमारे हृदय में भी कृपा करके उदय हो इन्हीं शब्दों के साथ ये जो सेवा क्रम है उसको विश्राम प्रदान करेंगे निताय गौर हरी मो ये बड़ा कठिन मार्ग के शेषादिगम्या इसमें जो त्रुटि बनी है जीव की सामर्थ्य नहीं है अपने पास में भजन का बल नहीं है ये तो जो, जो कुछ भी अच्छा बोला गया होगा वो इस धाम की इस रज की इस आश्रम की विशेषता है बाबा की विशेषता है जो त्रुटि है वो तो सब जीव की त्रुटि है उन त्रुटियों को रसिक जन क्षमा करेंगे और जो अनुचित बना है उसको कृपा करके क्षमा करेंगे हाँ बाबा यहाँ आदेश कर रहे हैं आश्रम की ओर से सभी वैष्णवगण जो भी यहाँ पर विराजमान है सभी को से प्रार्थना है कि परसों सब लोग महाप्रसाद सेवा यहीं करें आनंद पूर्वक साढ़े बारह बजे पर जो महाप्रसाद सेवा का जो समय है उस महाप्रसाद वैष्णव सेवा और सब लोग यहाँ पर विराजमान हों पूर्वक और महाप्रसाद सेवा करें बाबा के उस समय, समय सब सम्मिलित हों अभी इस क्रम को यहाँ विश्राम प्रदान करेंगे एक आदिशी से अपने निवास पर जैसे क्रम चल रहा है दो दिन विश्राम थोड़ा सा करूँ करेंगे दो दिन व्यस्तता रहेगी आदिशी से फिर वहाँ कृष्णकर्णामृत श्री मदन मोहन को घर पर सुनाएंगे तो सब लोग जैसे पधारते रहे हैं वही पाँच बजे से जो नित्यानि सेवा का क्रम है उस नित्यानि सेवा के क्रम में पाँच बजे से कृष्णकर्णामृत जो ये आदेश हुआ है तो उस कृष्णकर्णामृत की कथा वहां पर प्रारंभ होगी भक्त साम्र सिंधु पूरा हो गया है अब कृष्ण कृष्णकर्णामृत नया ग्रंथ शुरू करेंगे जय जय जय जय je je je je radu bindu radhe go